कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, सब दोनों हाथ ऊपर कीजिए। हरे हरे हरे हरे हरे, हरे हरे हरे हरे, राम, राम, राम राम, जय रा मधव कुंज बिहार रे जय राधा मधव कुंज जय राधा हमें uh... भी चक्षुमचैतले स्वयूपावदा हे प्रश्ना करुणाधुन बंधु जगत पे गोपेश गोपि कांत नमस्त राधे छन गौरात्री वृंदावनेणमा हरि प्रिशा कल कृपा सिंधु पति पावे वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंदी अद्वैत गदाधर शिवा सली गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो आप सबका स्वागत है इस गोवर्धन परिक्रमा कथा में तो पिछली बार का जो चर्चा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे गोवर्धन जो कृष्ण से अभिन्न है जैसे कि हमने पिछली बार सुना था अलग अलग विषयों को हम कवर करेंगे एक बार हम उसको रिक्प करते हैं फिर से तो इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे पहला विषय था वृंदावन धाम का परिचय और दूसरा है गोवर्धन का प्राकट्य गोवर्धन किस प्रकार से हरिदास वर्य है और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का गोवर्धन के प्रति प्रेम और व्यक्ति को परिक्रमा क्यों और कैसे करना चाहिए और गोवर्धन के जो चौसा है आ, उनका विवरण तो शास्त्र वर्णन करते हैं सुनमता सो तथा कृष्ण पुण्य श्रवण की रतना ही कि व्यक्ति को भगवान के बारे में निश्चित रूप से एकाग्रता से श्रवण करना चाहिए सुनमता सो कथा कृष्ण किसकी कथा सुननी चाहिए व्यक्ति को कृष्ण की कथा सो कथा भगवान कहते हैं सुनवता सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना के तो केवल भगवान के बारे में सुनना या चर्चा करना अपने आप में पुण्य है पुण्य अर्जन करने के लिए कोई और चीज करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना हम अधिक भगवान के बारे में श्रवण करते हैं उनका वर्णन करते हैं उनका गुणगान करते हैं उतने ही अधिक वो व्यक्ति जो इन दो कार्यों में लगा है वो बहुत सरलता से कृष्ण के नजदीक पहुंचता है तीव्रता से तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि बड़े बड़े जो महान महान भक्त हुए हैं उन्होंने किसी और चीज की कामना नहीं की किसी और चीज की इच्छा व्यक्त नहीं की उन्होंने एक ही इच्छा व्यक्त की है कि क्या चाहिए हमें भगवान के बारे में सुनने का मौका प्रदान कीजिए हम सब जानते हैं रामलीला से भगवान राम जब विजयी होकर वापस आए लंका से और अयोध्या में सारी वानर सेना आ गई तो उस समय सबको कुछ ना कुछ भेंट दी जा रहे थे क्योंकि सबने बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे तो सीता देवी का ड्यूटी था तो सीता महारानी हरेक को अलग अलग गिफ्ट्स बांटते जा रहे थे जब हनुमान जी का समय आया हनुमान जी को पहले तो वो आशीर्वाद देती है कि चिरंजीवी भवा क्या हो जाओ तुम चिरंजीवी रहो हनुमान जी सबसे ज्यादा दुखी हो गए इस आशीर्वाद से उन्होंने कहा ओ माता श्री ये चिरंजीवी भव ये वर मेरे लिए उचित महसूस नहीं हो रहा है इतने लंबे आयु की क्या क्या करूँ मैं इतने लंबे आयु का हम तो सब मरना नहीं चाहते हम तो चाहते हैं कि कैसे निरंतर हमारा जीवन अवधि बढ़े चिरंजीवी भव लेकिन जब हनुमान जी को ये वर दिया तो हनुमान जी टेंशन में आ गए उन्होंने कहा उनका मुख दुखी हो गया सीता देवी ने कहा अरे ऐसा तुम दुखी हो इस वर से उन्होंने कहा बहुत अधिक दुखी हो पेड़ पौधों के पास भी इतनी लंबी आयु है वो क्या करते हैं केवल खड़े रहते हैं कोई भगवत कार्य आदि नहीं हो सकता तो मेरी लंबी आयु अलावा आप मुझे दूसरा आशीर्वाद प्रदान करो और वो कौन सा आशीर्वाद तो वो कहती है कि जहां भी भगवान राम के चरित्र आदि का वर्णन होता है हा वहां मैं निरंतर क्या उपस्थित रहो किस चीज के लिए श्रवण करने के लिए इवन हनुमान जो इतने महान भक्त हैं जिन्होंने भगवान भगवान के प्रिय भक्त बने हैं फिर भी उन्होंने एक ही वर या इच्छा की कामना की और वो ये थे कि मैं निरंतर मुझे ऐसा संग लाभ हो ऐसा जीवन मुझे प्रदान करें कि मैं क्या कर पाऊ भगवान के बारे में निरंतर श्रवण कर पाऊ क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं वो श्रवण करके थकते नहीं हैं क्योंकि भगवान का जो चर्चा है वो क्या होता है मच्छिता मदगत प्राणा वो और आनंद की वृद्धि कराता है आनंदा बुद्धि तो इस प्रकार से व्यक्ति जिस चीज को सुनता है वैसा वो बनता है जैसा सुनोगे वैसा आप क्या हो जाओगे बनोगे श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे कि एक श्री थे जिनका एक छोटा सा एक बच्चा था जो स्कूल जाता था और वो स्कूल जाते जाते आते समय कई चीजों की चोरी करके लाता था पहले पेंसिल चोरी करता था फिर नोटबुक चोरी करने लगा फिर कई चीजें ऐसी चोरी करने की आदत ही हो गई माँ उसकी हमेशा प्रशंसा करती थी और धीरे धीरे फ्यूचर में बड़ा हो गया तो क्या हुआ कि उसने बड़ी बड़ी जो चोरिया है डकेती है वो करना शुरू कर दिया और जब उसको जेल में डाला और कहा कि इसको फांसी की शिक्षा देनी चाहिए तो उस समय उसको पूछा कि आखिरी इच्छा बताओ तुम्हारी क्या है उन्होंने कहा मुझे फांसी होने से पहले मैं अपनी माँ को मिलना चाहता हूं एक बार हाँ तो उन्होंने कहा ठीक है आपकी माँ को बुला आपकी माँ को बुलाया जाएगा तो माँ को जब बुलाया तो वो आया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कान में कुछ बताना चाहता हूं क्योंकि अभी तो फांसी होने वाली है मैं शरीर त्याग करने वाला हूं मां को तो लगा कि बहुत कुछ रहस्यमयी महत्वपूर्ण चीज के बारे में मेरा जो बेटा है वो रो रहे थे हाँ बोलने वाला है तो उन्होंने कहा आपका कान मेरे नजदीक करो मां ने कान नजदीक किया और बेटे ने क्या किया कान खाई लिया तो मिथिला जैसा सुनोगे वैसा ही आपका चरित्र आदि का विकास होगा तो इसलिए कितना महत्वपूर्ण है इसलिए भगवद गीता में हर समय कृष्णा कितनी बार इस चीज का वर्णन करते हैं तत् हे सुनो अर्जुन को कृष्ण कहते हैं तो उसी प्रकार से हमारे पास भगवत कृपा से दो कान हैं और एक क्या है हमारे पास जीवा है तो दो कानों से निरंतर हमें श्रवण करना चाहिए और एक जीवा से निरंतर क्या करना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे नेक्स्ट तो हमने पिछली बार देखा था कि जो धाम किसी भी आपका आध्यात्मिक स्थान में जाना है तो आपको तीन चीजों को जानना बहुत आवश्यक है तभी वास्तव में आपके आध्यात्मिक स्थान में जाने की जो यात्रा है वो पूरी हो जाती है एक है धाम तो धाम क्या है एक तो है धाम और दूसरा है धामी और तीसरा है धामवासी तो इन तीन चीजों को जानना आवश्यक है और जब पीछे पीछे पीछे बैक हम्म ठीक है तो जब धाम का मतलब ही है हाँ हमने समझा था कि धाम का क्या अर्थ है और फिर वृंदावन किस प्रकार से सर्वोच्च धाम है बारा वनों का नाम हमने सुना था और तीर्थ का क्या अर्थ है धाम का मतलब है कि जहां कृष्ण निवास करते हैं और धाम कौन सा है वृंदावन और धाम जो वृंदावन धाम है वो सर्वोच्च है जिसके बारे में हमने पिछली बार श्रवण किया था नेक्स्ट भगवान तो के जो वृंदावन धाम है जो बारह वनों से बना हुआ है नेक्स्ट और तीर्थ का अर्थ है जो पवित्र स्थली जहाँ जलाशय आदि हैं, व्यक्ति को पवित्र करने का सामर्थ्य रखता है और आगे है तीर्थ तो और जो धाम है उसमें क्या अंतर है और वो क्या हमें प्रदान करता है इसकी चर्चा भी हमने की थी कि एक तीर्थ हमें प्रदान करता है जो भौतिक हमारी डिमांड्स है मांगे हैं, उसकी पूर्ति करता है और हमारे पापों का क्षय करता है तीर्थ में जाने से लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो क्षय नहीं होती लेकिन जो धाम है वो क्या करता है हमारी जो भौतिक कलुषी चेतना है उसको शुद्ध करता है और जो सुप्त कृष्ण भावना है उसको जागृत करता है इस प्रकार से पिछले सत्र में हमने इन विषयों पर विस्तार से चर्चा की थी तो आगे हम चर्चा करेंगे किसके बारे में धामी के बारे में तो धाम तो हमें समझ में आ गया और धाम वृंदावन धाम सर्वोच्च है लेकिन आगे क्या है धामी उसके बैकड होगा हमने तीर्थ और जो धाम है, उसका वृंदावन सर्वोच्च धाम है, उसको समझने के लिए एक लीला को भी हमने सुना था कि किस प्रकार से प्रयागराज जो तीर्थ है और जो वृंदावन है प्रयागराज तीर्थ को घमंड हो गया था कि मुझे सारे तीर्थों का राजा बनाया है लेकिन जो वृंदावन धाम है वो आकर मुझे प्रणाम नहीं करता तो भगवान ने उनका आ, गर्व क्या किया हरण कर दिया। व्रज जनार्थी ध्वंस नीज जनसमय निज जो अपने जन है कृष्ण को बाकी सबका अहंकार स्वीकार्य है लेकिन जो भगवान देखते हैं कि मेरे जो भक्त आदि हैं, अनुचर है पार्षद है उनमें भी अहंकार घमंड आदि आता है तो भगवान क्या करते है? उसको चूर्ण करते हैं इसलिए भगवान ने जो तीर्थ राज है उनका घमंडचूर किया था किसने किया था ब्रजराज जो कृष्ण है और फिर इस गोवर्धन लीला से भी हम समझते हैं कि जो गोवर्धन या जो देवराज है देवराज कौन है इंद्र है तो देवराज इंद्र को भी जब गमन हुआ तो भगवान ने उसको भी चूर्ण कर दिया और फिर जो आगे आता है कि भक्तराज तो एक बार शास्त्रों में वर्णन आता है एक बार जो भगवान के भक्त हैं अर्जुन अर्जुन को बहुत अधिक हुआ, तो अर्जुन महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण के साथ वो भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते भगवान उनका रथ हाँक रहे थे और अर्जुन पीछे बैठकर ये सोच रहा था कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कितना ज्ञानी हो कितना विद्वान हो क्यों क्योंकि मुझे कृष्ण के मोक्ष से साक्षात श्रवन करने का मौका मिला है भगवत गीता को मैंने सुना है कृष्ण के द्वारा तो भगवान सोच रहे थे कि अर्जुन ने भगवत गीता को सुना है तो अपने आप में बहुत अधिक गमन महसूस कर रहे हैं तो भगवान से रहने नहीं गया भगवान ने क्या किया भगवान उस रथ को लेते हुए जा रहे थे आज जाते जाते भगवान ने एक स्थान में भगवान रुक गए क्यों गए कि वहां भगवान देख रहे थे कि आगे एक जो सियार है वो एक डेड बॉडी के पास खड़ा है और वो सूंते जा रहा है डेड बॉडी को को मृत शरीर तो पर बैठे हुए जो अर्जुन है वो सोच रहे हैं कि ये देखो ये मूर्ख सियार ना इसका इसका भोजन इसका खाना सामने पड़ा है इसको भोजन करना चाहिए तुरंत खा लेना चाहिए उस डेड बॉडी को लेकिन ये केवल सुनते जा रहा है तो सियार को मूर्ख समझ रहे थे अर्जुन तो भगवान ने सोचा अच्छा अर्जुन तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी विद्वान पंडित समझते हो तो भगवान ने बात नहीं की और भगवान ने क्या किया सियार को बुलाया भगवान ने कहा सियार इधर आओ तो जैसे वो जाकर या सियार आता है भगवान के पास तो उस समय भगवान कहते हैं कि तुम्हारे सामने ये भोजन पड़ा है मृत शरीर पड़ा है तुम उसको क्यों नहीं खा रहे हो तो उन्होंने कहा कृष्ण मैं मेरे पास तो मनुष्य जैसा जीवन नहीं है मनुष्य जैसा मेरे पास मौका नहीं है आपका नाम उच्चारण करने का आपकी सेवा आदि करने का आपकी कथा आदि को श्रवण करने का आपके धाम में जाने का यह सब योग्यता नहीं है मैं तो एक पशु हूं लेकिन कोई मृत शरीर जब दिखता है मिलता है तो मैं इसलिए सूंघता हूं उसके अलग अलग अंगों को क्यों सु हूं क्योंकि मैं देखता हूं और मैं पहचान जाता हूं आपकी कृपा से यदि इन कानों ने कृष्ण के बारे में सुना है या नहीं इस जीवा ने कृष्ण नाम का उच्चारण किया है या नहीं इन हाथों ने कृष्ण की सेवा की है या नहीं ये जो पाव है गोवर्धन या वृंदावन आदि की परिक्रमा आदि में लगे हैं या नहीं ये सब मैं जानता हूं और यदि वो शरीर इन कार्यों को करता है या शरीर के अंगों ने इस कार्यों को किया है तो उन्हीं पवित्र अंगों को मैं खाता हूं और वही मेरे लिए क्या है सुकृति मुझे प्राप्त होती है वही एक प्रकार का पुण्य में अर्जन करता हूं तो मैं इतने समय से उस डेड बॉडी के पास था देखा कि ये शरीर व्यर्थ है आ, ये शरीर ने इसके जो सारे अंग हैं इसके द्वारा भगवत सेवा या भगवान गुणगान आदि नहीं किया है तो इसलिए मैं शरीर को क्या कर रहा हूं केवल सुनते जा रहा हूं कि ये, आ, उचित नहीं है ये जो शरीर है जिस भी व्यक्ति का है तो जैसे ही ये जो संवाद अर्जुन ने सुना तो अर्जुन बहुत अधिक चकित हो गए अर्जुन को लगा कि मैं तो आपने आपको बहुत बड़ा विद्वान पंडित ज्ञानी समझ रहा था लेकिन वास्तव में मुझसे अधिक ज्ञाता कौन है ये सियार है। प्रकार से भगवान अर्जुन के भी का चूर्ण करते हैं और आप देखते कि ब्रह्मा का भी गर्व भगवान ने चूर्ण किया है कृष्ण लीला में हाँ और एक उदाहरण है मेंढक का एक बार एक मेंढक थे जलाशय के किनारे और वो देखता था कि कोई हाथी चलते हुए वहां से आता था पानी गंदा करके चले जाते थे तो मेंढकों की जब सभा हुई तो उस सभा में एक-एक छोटे से मेंढक ने कहा कि अगली बार उस हाथी को आने दो मैं क्या करूंगा उसको भगाऊंगा यहां से तो सारे मेंढकों की टोली को लेकर एक छोटा सा मेंढक आगे आगे गया और आगे जाकर जैसे वो दूर से हाथी आ रहा था ये चलाने लगा डने लगा जोर जोर से अभी हाथी को कहा मेंढक की आवाज सुनाई देंगे और हाथी कहां मेंढक से डरेगा यह बोलते जा रहा था अपना सीना थान के हाथ ऊपर उठा के पाव हिलाते हुए हाथी तो अपना मस्ती से चल रहा है चिल्ला रहा है और जैसे हाथी आया चल के गया अच्छा उसके ऊपर पाँव नहीं दिया लेकिन कुछ चला आगे बढ़ा लेकिन जाते जाते जब हाथी ने अपना मल त्यागा तो कितना किलो होता है सीधा मेंढक के ऊपर और मेंढक का हा, बोल हो गया तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति वास्तव में अपने जो मिथ्या अहंकार है उसके वशीभूत होता हो जाता है जिस प्रकार से जो तीर्थराज प्रयाग हो गया था और उसने धाम या कृष्ण के प्रति आपराध कुछ किया था हाँ तो ये धाम की चर्चा थी आगे है तो वॉल्यूम वा, कम कर सकते हैं। हरे कृष्णा तो आगे है धामी धामी का मतलब क्या है धाम के जो स्वामी हैं, धाम धाम के जो स्वामी हैं। और धाम के स्वामी कौन है कृष्ण है तो धाम तो हमने समझा वृंदावन है लेकिन धामी कौन है कृष्ण है हाँ जो धाम के अधिष्ठाता देव हैं जिस प्रकार से भगवान भगवद गीता में कहते हैं देहिनो स्मता देही जिस प्रकार से देह है शरीर है देह में रहने वाला जो व्यक्ति है उसको देही कहा जाता है तो उसी प्रकार से धाम है और धामी जो धाम में जो निवास करता है उनको धामी कहा जाता है और वृंदावन में धामी कौन है कृष्ण है कृष्ण के अलावा हाँ वृंदावन में कोई दूसरे धामी नहीं है इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है अरे बोल नेक्स्ट इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है कि ऐसे जो कृष्ण है वो पुरुष वृंदावन के धामी हैं, वृंदावन के स्वामी हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति रूप गोस्वामी कहते हैं स्मेराम भंगी त्रय साचि सातीर्ण दृष्टि कि यदि कोई व्यक्ति अपने मित्रगण अपने संबंधी आदियों से बहुत अधिक प्रेम स्नेह लगाव आदि रखता है तो स्नेह लगाव आदि रखता है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए वृंदावन नहीं जाना चाहिए तो किसी ने पूछा क्यों नहीं जाना चाहिए वृंदावन में तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि वहां केशी घाट में एक युवक त्रिभंग ललित रूप में त्रिभंग तीन स्थानों में जो वक्र है ऐसे एक एक एक युवक है श्यामल वर्ण का वो निवास करता है वहां वो खड़ा है यदि गलती से आप वृंदावन नहीं जाना नहीं चाहिए और यदि गए तो आपको कहा नहीं जाना चाहिए केशी घाट में नहीं जाना चाहिए ठीक है आप केशी घाट तक चले गए लेकिन केशी घाट में जाकर वहां जो श्यामल वर्ण का युवक है बालक है जो कृष्ण है खड़े हैं उनको नहीं देखना चाहिए क्यों नहीं देखना चाहिए यदि एक बार भी आप वृंदावन में केशी घाट में हाँ, त्रिवंग ललित मुद्रा में अपने वेणु का वादन करने वाले जो कृष्ण हैं उनको आप देखते हो तो तुरंत ही हाँ आपका जो प्रेम है आसक्ति है स्नेह आदि है अपने जो पारिवारिक संबंध हैं या पारिवारिक लोग है मित्रगण हैं समाज हैं उनसे आपका जो प्रेम क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा इसलिए शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार से कृष्ण है कृष्ण ऐसे धामी है स्वामी है हाँ, मालिक है उस धाम के इसलिए में आगे वर्णन आता है हाँ, को कहते हैं कृष्ण के बारे में कि वो कृष्ण है कैसे धामी वृंदावन में बराह पीड़म नटवर वकु कर्ण यो कर्णिकारम विभ्रदास कनक कपिशम वै जयंती छलाम वेनो बेनो अपयन गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपद रमनम कि जो कृष्ण वृंदावन में निवास करते हैं वो किस प्रकार से है बरहा पीड़म नटवरवपु उन्होंने बरहा बरहा का मतलब है अपना हाँ, जो मोर पंख है वो अपने पगड़ी में ऊपर लगाया हुआ है बरहा पीड़म नटवरवपु एक डांसिंग फॉर्म में कृष्ण खड़े रहते हैं और कर्णयों उन्होंने अपने कानों में क्या डाला हुआ है हमेशा कृष्ण अपने कानों में एक फूल रखते हैं कर्णिकार फूल जो जनरली ब्लू कलर का होता है बिब्रद वासम कनक कपिशम वै जयंती और कृष्ण सदैव पिताम्बर धारण करते हैं और वैजयंती जो पांच फूलों से बनी हुई माला है उसको धारण करते हैं वेनोर और सदैव अपने रंध्रदों में बासुरी को रखते हैं और उसका निरंतर वादन करते कब जब वो अपने सारे सखाओं के संग में वृंदावन में या नंदगाव या गोकुल से हम गोवर्धन की ओर जाते हैं वृंदारण्य स्वपद रमनम प्राविश गीत किस प्रकार से ऐसे जो कृष्ण हैं, जो वृंदावन में निवास करते हैं और जिनके सौंदर्य का वर्णन अलग अलग शास्त्र हमें करते हैं तो ऐसे जो धामी हैं, कृष्ण तो है ही लेकिन कृष्ण के अलावा शास्त्र कहते हैं कि प्रमुख जो विग्रह हैं अभी वृंदावन में वो कितने हैं तीन हैं। कितने हैं तीन हैं। श्री राधा सह श्री मदन मोहन श्री राधा सहस श्री गोविंद चरण श्री राधा सहस श्री श्री गोपीनाथ यही तीन ठाकुर है कि भगवान धामी है तो अभी हम कैसे उनको अनुभव कर सकते हैं कौन से रूप में हम उनको देख सकते हैं जब हम वृंदावन में जाते हैं तो वृंदावन में भगवान अपने तीन प्रमुख रूपों में निवास करते हैं एक है मदन मोहन एक है गोविंद देव और एक क्या है गोपीनाथ नेक्स्ट तो भगवान मदन मोहन के रूप में जो धामी है निवास करते हैं मदन मोहन का मतलब क्या है कि एक बार आ, सुना जो मदन मदन का मतलब है कामदेव पूरा जो जगत है कामदेव से आकृष्ट है काम से आकृष्ट है प्रेरित है लेकिन जब इस कामदेव ने सुना कि अरे ये जो कृष्ण है वह वृंदावन में सबको मोहित करते हैं सबको आकृष्ट करते हैं तो मैं जाता हूं उनको अपने ओर मोहित करने के लिए कामदेव ने कहा कि मैं तो सारे जगत के श्री पुरुष और जो पशु आदि हैं, सबको मैं क्या करता हूं अपनी और आकृष्ट करता हूं लेकिन इस कृष्ण को मैं अपनी और आकृष्ट करूंगा तो एक दिन जो मदन है कामदेव हैं वो वृंदावन में गए नंद महाराज के घर के सामने या महल के सामने एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठे जैसे वो कामदेव वृक्ष के ऊपर बैठा और वो इंतजार कर रहा था कि कृष्ण आएंगे तो कृष्ण जब बाहर आए अपने महल से तो कामदेव को देखकर वो वह आकृष्ट नहीं हुए बल्कि कामदेव ही क्या हो गया कृष्ण को देख पेड़ से नीचे गिर पड़ा और इसलिए कृष्ण का नाम क्या हुआ मदन मोहन कि जो मदन या कामदेव को भी कामदेव सारे जगत को अपने ओर आकृष्ट करता है ऐसे कामदेव या मदन को भी अपने ओर आकृष्ट करने का सामर्थ्य जो रखते हैं वो कौन है मदन मोहन है कृष्ण है तो 5000 साल पूर्व जब कृष्ण अप्रकट हुए इस जगत को छोड़कर चले गए तो वृंदावन भी बिल्कुल खाली हो गया था ना कोई मंदिर थे ना कोई कोई भी चीज नहीं थी केवल जंगल था लेकिन शास्त्र कहते हैं कि वहां केवल तीन चीजें विद्यमान थी जिसके द्वारा आप जान सकते थे कि यह वृंदावन है वो तीन चीजें क्या थी एक तो यमुना जी थी और दूसरा कौन थे गिरिराज गोवर्धन के तो दूसरे गोवर्धन थे और तीसरी चीज वृंदावन की जो ब्रजरज है ब्रज धूली है हा वो थी तो इस प्रकार से फिर बाद में भगवान के जो प्रपौत्र है भगवान के पुत्र थे प्रद्युमन उनके पुत्र थे अनिरुद्ध और उनके पुत्र थे वज्रनाम इन वज्रनाम ने क्योंकि जब कृष्ण द्वारका में निवास करते थे तो वो समय पांडवों का बहुत अधिक प्रेम स्नेह कृष्ण से था तो युद्धि महाराज ने कहा कि महाभारत के युद्ध के बाद बहुत समय बीता है कृष्ण आए नहीं हस्तिनापुर वापस हे अर्जुन तुम चले जाओ और कृष्ण को लेके आ जाओ यहाँ तो अर्जुन गए उनको लाने के लिए लेकिन जब अर्जुन गए तो कृष्ण क्या कर रहे थे अपनी जो लीला है उसको समाप्त कर रहे थे भगवान ने समंदर को ऑर्डर दिया था कि आप क्या करो मेरे द्वारका को छोड़कर जाने के सात दिन के बाद तुम द्वारका को जलमग्न कर डालो और अर्जुन के लिए मैसेज छोड़ा था भगवान ने कि अर्जुन तुम क्या करो सारी जो ये रानिया है इनको सबको लेकर हस्तिनापुर चले जाओ तो अर्जुन उन रानियों को आदि को लेकर आते हैं भगवान इस अपने इस जगत को छोड़कर सुधाम को चले जाते हैं तो उनमें केवल जो वज्रनाभ हैं या परीक्षित महाराज थे परीक्षित महाराज यहाँ पांडवों के आखिरी वंश थे एक प्रकार से और वहां वज्रनाभ थे तो वो वज्रनाभ जो राजकुमार है उनको भी लाया गया और फिर युधिष्ठिर महाराज को जैसे पता चला कि कृष्ण अप्रकट हुए हैं तो उसी समय जिस समय उन्होंने सुना उसी क्षण उन्होंने अपने राज वस्त्र त्याग दिए साधु के वस्त्र पहन लिए और हाथ में एक डंडा लेकर बालों को खुला छोड़कर किसी भी भाई से बात ना करते हुए युधिष्ठिर महाराज हिमालय की ओर निकल पड़े ये किसने देखा अर्जुन ने देखा भीम ने देखा नकुलहदे वे ने देखा और ये सब उनके पीछे पीछे चलने लगे सब चीजों को छोड़कर और जाने से पूर्व उन्होंने परीक्षित को कहा कि हे परीक्षित तुम क्या करो हमारे बाद इस वृंदावन का ये जो राज्य है उसको संभालो और साथ ही साथ वृंदावन की स्थापना करो क्योंकि वृंदावन अप्रकट हो गया था एक प्रकार से तो फिर परीक्षित महाराज ने यदुवंश के जो आखिरी वंशज वन्ष, थे वज्रनाभ उनको मथुरा का राजा बनाया और उनको कहा कि जहां जहां कृष्ण ने लीला की है उन उन स्थानों को खोजो और उन उन स्थानों को क्या करो मंदिर, उन उन स्थानों में मंदिरों का निर्माण करो तो वज्रनाम ने देखा कि पूरा वृंदावन तो उजाड़ है कोई भी ऐसा स्थान नहीं है तो वज्रनाभ ने सारे वृंदावन को उजागर किया और उन्होंने कई विग्रहों की स्थापना की और वो प्रमुख जो शुरुआत के विग्रह हैं ओरिजिनल वृंदावन के जो डेटीज हैं विग्रह है जिनके दर्शन हर एक व्यक्ति को करने चाहिए वो सात है या तीन है ये प्रमुख वैसे वृंदावन में प्रमुख कितने मंदिर है देवालय, सात है जिनमें से ये प्रमुख तीन है हाँ जिनकी शुरुआत क्या है मदन मोहन क्योंकि इन विग्रहों को जब बनाया था वज्रन आपके द्वारा तो उस समय उत्तरा भी थी और ये सारे विग्रह तीनों विग्रह मदन मोहन गोविंद देव गोपीनाथ जब बने तो उस समय कृष्ण को तो पर्सनली किसी ने देखा नहीं था लेकिन एक थी उत्तरा जिन्होंने देखा था इन विग्रहों को बनाने के बाद उत्तरा को बुलाया गया और कहा कि आप बताओ ये जो विग्रह है ये कृष्ण से मिलते जुलते हैं कि नहीं तो जैसे उन्होंने मदन मोहन को देखा हाँ तो उत्तरा ने कहा कि कृष्ण का जो आधा शरीर का भाग है कमर तक क्या है कृष्ण से मिलते हैं जो मदन मोहन है आज ये मदन मोहन हमें दर्शन उनका प्राप्त होता है वृंदावन में और राजस्थान करौली में और जो दूसरे धामी है ये दूसरे विग्रह हैं वो कौन से हैं? गोविंद देव तो जब उत्तराणे गोविंद देव को देखा तो उत्तरा ने कहा कि ये तो बिल्कुल उनके हाथ इनके बाजुए और सब कुछ हाँ किनके समान है कृष्ण के समान है और फिर आगे जब उत्तरा को तीसरे विग्रह दिखाए गए हाँ नेक्स्ट तो वो कौन से थे गोपीनाथ हाँ तो गोपीनाथ को जब दिखाया गया तो उत्तरा ने अपना जो क्या कहते पहलू हा उसको ढक दिया और वो शर्माए कि इनका फेस क्या है कृष्ण के समान सौंदर्य है तो ये जो तीन विग्रह हैं जो वृंदावन के एक प्रकार से धामी हैं वृंदावन जब जाते हैं तो इन तीन विग्रहों का व्यक्ति को निश्चित रूप से दर्शन करना चाहिए और इन तीनों का जो मिलित रूप है कृष्ण एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं तो शास्त्र कहते कि किन के समान दिखते हैं राधा रमन राधा रमन के समान देखते हैं तो इस प्रकार से जो धामी है या भगवान है जो धाम में सतत निवास करते हैं तो अलग अलग धाम के अलग अलग धामी कहे गए हैं जनरली भारत में तो खिचड़ी है लोगों को यह पता नहीं कि भगवान कौन है शिला प्रभुपाध्य कथा सुनाया करते थे हाँ कि एक बार जर्मनी से एक व्यक्ति आया भारत में और उसने क्या किया सर्च करना शुरू कर दिया अलग अलग मंदिरों में गया कि भगवान कौन है एग्जैक्टली exactly? भारत में तो मार्केट है भगवान का तो जब वो व्यक्ति अलग अलग मंदिरों में गया पहले तो वो गया दुर्गा देवी के मंदिर में वो डर गया कि सिंह के ऊपर माता जी बैठी है जिनके हाथ में इतने सारे शस्त्र आश्र है तो वो सोचा यदि ये भगवान भगवान का मतलब है इतनी सारी चीजें नहीं रखेगा उसको अपनी चिंता नहीं है रक्षा की तो वो समझ गया कि ये भगवान नहीं हो सकते तो फिर वो दूसरे मंदिर में गया दूसरे स्थान में जहा हां हाँ हनुमान जी थे और हनुमान जी कैसे कैसे मुद्रा में थे गदा लेकर बिल्कुल तैयार थे जंप लगाने के लिए तैयार थे उन्होंने कहा भगवान को कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है गदा कंधे में लेकर तो वो सोचने लगे जर्मन व्यक्ति कि ये भगवान नहीं हो सकते और फिर वो आगे तीसरे मंदिर में गया जहां देखा कि शिव जी बैठे हुए हैं और शिव जी क्या कर रहे हैं आपने हाथ में रुद्राक्ष का माला लेकर सदैव भगवान के नामों का जप कर रहे हैं उन्होंने सोचा ये व्यक्ति यदि भगवान होते हैं तो ये किसी और का नाम जप क्यों करते हैं तो फिर वो व्यक्ति हम हाँ, फाइनली कौन से मंदिर जाता है वृंदावन में कृष्णा टेम्पल जाता है और वहां देखता है कि अरे ये तो अमेजिंग पर्सनैलिटी है वेणु आपने वेणु बजा रहे हैं और बिल्कुल आनंद मगन में आनंद मग्न है तो इस प्रकार से उस व्यक्ति का जनरली एक कंक्लूजन था कि भगवान कोई हो सकते हैं तो वो वृंदावन में है और वो कौन है राधा श्याम सुंदर या कृष्ण तो इस प्रकार से अलग अलग जो धाम है जिनकी चर्चा हमने पिछली बार की थी उन धामों के अलग अलग धामी है जैसे आगे नेक्स्ट धाम कौन सा है जगन्नाथपुरी तो जगन्नाथपुरी आप जाते हो तो जगन्नाथपुरी के धामी या प्रमुख ईश्वर कौन है जगन्नाथ जी हैं है जहा कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में निवास करते हैं अपनी बहन सुभद्रा और बलराम के साथ और आगे वही हम देखते हैं कि किस प्रकार से जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा हैं हम इस सब पर कृपा करने के लिए साल में एक बार बाहर निकलते हैं रथ यात्रा के लिए और फिर दक्षिण भारत हम जाते हैं तो वहां श्रीरंगम है श्री रंगम जो स्थान है जहां कौन है वहां के धामी या बंगनाथ जी अनंत शया पर वो लेटे हुए हैं इस पृथ्वी के सबसे या इस ब्रह्मांड के सबसे पहले विग्रह कोई है तो ये है रंगनाथ ब्रह्मा ने सबसे पहले किसी विग्रह को देखा प्राकट्य तो ये थे रंगनाथ जी हाँ सबसे पहला मूर्ति आप कह सकते हैं जगत का भगवान का प्राकट्य आग, आगे हैं जो तीसरा धाम है बद्रीनाथ वहां कौन निवास करते हैं बद्री नारायण भगवान वहा निवास करते हैं नेक्स्ट है, है हाँ जब द्वारका द्वारका में भगवान हाँ द्वारका देश के रूप में निवास करते हैं तो इस प्रकार से धाम को तो हमने जाना और दूसरा क्या समझा हमने धामी धामी मीन्स उस धाम में निवास करने वाला जो पर्सन है धाम का स्वामी है और जिनके बारे में व्यक्ति को विस्तार रूप से जानना चाहिए तो वृंदावन के जो धामी है वो कृष्ण है और वो कृष्ण मदन मोहन गोविंद और गोपीनाथ के रूप में है तो तीसरी चीज क्या है जिनको हम जानेंगे वो है धामवासी तो धामवासी तीन प्रकार के धामवासी होते हैं एक तो धामवासी है धाम में जो निवास करता है हाँ वो कौन है हाँ एक है जो जिन्होंने धाम में जन्म लिया है जिन्होंने जैसे है, जो वृंदावन है वह कोस कोष एरिया में है तो जो भी व्यक्ति वृंदावन के इस एरिया में जन्म लिया है प्रकट हुआ है वह वास्तव में क्या है धामवासी हैं जिन्होंने वहां जन्म लिया है इसलिए जो धामवासी होते हैं भगवान के विशेष प्रियकर हैं भगवान के भक्त हैं जिनको निज जन नित्य संगी या पार्षद कहा जाता है और जनरली हम उनको क्या कहते हैं ब्रजवासी कहते हैं और ऐसे लोग भगवान को बहुत अधिक प्रिय हैं क्योंकि ऐसे लोग जिन्होंने वृंदावन धाम में जन्म लिया है बाहरी रूप से हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत अधिक गरीब लोग हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन भगवान के प्रति उनके हृदय में सर्वाधिक क्या है प्रेम है कृष्ण तो उनके लिए प्राण है लाइफ है कृष्ण उनके फैमिली मेंबर हैं। इस प्रकार से उनका जो लगाव है प्रेम है हाँ भगवान के प्रति होता है ऐसे जो वृंदावन के निवासी है उनका इस जगत में आखिरी जन्म है अगला जन्म वो कहा लेंगे सीधा भगवान के धाम नित्य धाम आध्यात्मिक जगत में उनका प्राकृत्य होगा तो ऐसे जो वृंदावन वासी है उनको भौतिक अभिलाषा से शून्य उनका हृदय होता है वो कोई जो भौतिक भोग आदि को एक प्रकार से नहीं छाते हाँ हा, वो सदैव वो क्या करते हैं भगवान की सेवा की ही वो कामना रखते हैं और कृष्ण के प्रति हम तो यहां प्रयास कर रहे हैं कृष्ण के प्रति अपना प्रेम विकसित करने का लेकिन जो वृंदावन वासी हैं, जिन्होंने ब्रज में जन्म लिया है उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से कृष्ण के प्रति क्या है प्रगाढ़ आकर्षण है वो तो अपने भगवान को अपने एक फैमिली मेंबर के रूप में ही देखते हैं और भगवान को ऐसे जो वृंदावन के वासी है वो सर्वाधिक प्रिय है एक बार बरसाना में एक बंगाल के एक महान व्यक्ति आया विद्वान शास्त्रों का ज्ञाता और वो आया था वृंदावन में भजन करने के लिए और वो भजन करने के लिए आया और जो वृंदावन के जो भजन करने वाले साधुज हैं वो क्या करते हैं अपना उधर निर्वाह करने के लिए अलग अलग स्थानों में जाकर मधुकरी मांगते हैं हाँ, भिक्षा मांगते हैं तो एक ब्रजवासी के घर में गए तो वहां एक माता जी भोजन खा रही थी रोटी खा रही थी ब्रज रोटी तो उस समय इस व्यक्ति ने नौ किया कहा कि हे मा, माताजी मुझे कुछ अब भिक्षा दे दो मधुकरी दे दो तो वो जो माताजी जो ही रही थी खाते खाते आपने प्लेट के साथ आई और वही रोटी क्या कर रही थी वो इनको दे रहे थे इस व्यक्ति ने क्या किया डांटने लगा उनको आपको पता नहीं मैं कितना महान साधु हो कितना विद्वान हो कितना पंडित आदि हो तो क्योंकि वो ब्रजवासी भगवान के बहुत अधिक प्रिय हैं तो और कृष्ण उसको डांटते हैं कि तुम्हारे पास योग्यता नहीं है ये जो वृंदावन के वासी है उनके चरण की रज भी सर में धारण करने की तुम्हारे पास योग्यता नहीं है तुम अपने आप को महाभाग्यशाली समझो वृंदावन वासियों का झूठन प्राप्त करने का तुम्हें क्या मिल रहा है मौका मिल रहा है तो इस प्रकार से भगवान को अपने जो धाम के निवासी हैं वो सर्वाधिक प्रिय है इतना कृष्ण उनसे प्रेम रखते हैं क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण के लिए तीव्र अनुराग है और दूसरे प्रकार के धामवासी कौन है जो धाम का स्मरण करते हैं चाहे वो धाम से दूर है वृंदावन से करोड़ों करोड़ों मील दूर है लेकिन उस स्थान में रहकर भी जो धाम का स्मरण में लगे हुए हैं धाम का गुणगान करते हैं धाम की सेवा करते हैं धाम का प्रचार आदि कर तो वो कौन है धामवासी हैं है हा? जिस प्रकार से हम देखते हैं श्रील प्रभुपाल जो इस कौन के फाउंडर आचार्य हैं जब वो वृंदावन में निवास कर रहे थे अपने सत्तर साल की आयु में तब उन्होंने सोचा कि क्यों मैं अकेला क्यों वृंदावन का लाभ उठा रहा हूं क्यों नहीं ये वृंदावन सारे जगत को क्यों नहीं अवेलेबल हो तो ऐसे श्रीला प्रभुपाद अपनी सत्तर साल की आयु में कोई बूढ़ा व्यक्ति अपने एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जाना चाहता घर से बाहर नहीं निकलना चाहता हम मार्केट जाते तो घर में कई हजारों रुपए रख के निकलते हैं गाड़ी चाहिए लेकिन जो शिल प्रभुपाद है सत्तर साल की आयु में केवल चालीस रुपए को लेकर अमेरिका के लिए निकलते हैं किस पर उनका फेथ है कृष्ण पर और क्या देने जा रहे थे वृंदावन को देने जा रहे थे तो ऐसे श्रीला प्रभुपाद अमेरिका जाते हैं और उन स्थानों को वृंदावन में परिवर्तित करते हैं अमेरिका के हर अमेरिका में कई देशों में जाकर कई कंट्रीज में और वहां रहकर कृष्ण की सेवा करते हैं और कृष्ण का स्मरण करते हैं धाम का स्मरण करते हैं तो इस प्रकार से जो अः शिला प्रभुपाद हैं वो एक उदाहरण है वॉल्यूम कम कर सकते हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो जो धामवासी वासी है दूसरे प्रकार के जो धाम से दूर रहते हैं लेकिन धाम का क्या करते हैं वो स्मरण करते हैं और तीसरे प्रकार के धामवासी कौन हैं? हा जो धामवासी का संग करते हैं जिसको कहा गया है कि धामवासियों के पद चिन्हों का अनुगमन करना धामवासियों के पद चिन्हों का मतलब है कि जो भी धाम के निवासी है या सेकंड कैटेगरी के जो भक्त हैं धाम का स्मरण करते हैं दूर रहकर ऐसे भक्तों का हम संग करते हैं तो हम भी क्या बन जाते हैं धामवासी बन जाते हैं तो इसलिए इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि तीन प्रकार के धामवासी हैं तो लेकिन जब हम देखते हैं गोवर्धन को किनको देखते हैं तो गोवर्धन टू इन वन है क्या है टू इन वन तो गोवर्धन प्रणाम मंत्र या लिखा है आ, आप मेरे पीछे दौड़ा ये सब लोग नमस्ते गिरी राजाया श्री गोवर्धन नामि ने अशेष क्लेश नाशाया परमानंद दाई ने तो गोवर्धन में दो चीजें हैं पहली चीज क्या है अभी हम इस प्रणाम मंत्र को समझने का प्रयास करेंगे गोवर्धन को जब हम प्रणाम करते हैं तो शास्त्रों में इस प्रणाम मंत्र को यूज किया गया है नमस्ते गिरिराजा क्योंकि गोवर्धन को अप्रोच करना है गोवर्धन की कृपा को अनुकूल करना है तो सर्वप्रथम व्यक्ति को गिरिराज को प्रणाम करना चाहिए तो ऐसा जो गिरिराज है गोवर्धन है वो दोनों है वो तो वो धामी भी है और धामवासी भी है तो ऐसे गोवर्धन स्वयं कृष्ण भी है और कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट भक्त हैं शास्त्र कहते हैं नमस्ते गिरिराजा या नमस्कार करता हूं किसे नमस्कार करता हूं गिरिराज जो गिरि या पर्वतों के जो राजा हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं श्री गोवर्धन नामिने उनका नाम क्या है गोवर्धन हाँ, तो गिरिराज के कई सारे नाम हैं आगे चलकर हम उनको सुनेंगे तो एक तो नाम है गोवर्धन श्री गोवर्धन नामी ने आशेष क्लेश नाशा परमानंद ने वो दो चीजें देता है गोवर्धन की कोई शदम ग्रहण करता है तो गोवर्धन उस व्यक्ति को दो चीजें तुरंत ही प्रदान करना शुरू करता है पहला तो क्या है आशेष क्लेश नाशाय अभी कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में क्लेश नहीं है कोई है ऐसा जैसे तो पिछली बार मैं कह रहा था कि हर एक व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य कर रहा है उस कार्य का एक में उद्देश्य केवल यही है जीवन के क्लेश कष्ट समस्याएं विपदाएं कैसे दूर हो जाए यही केवल एक में उद्देश्य है लेकिन वास्तव में हाँ? हमारा जीवन इसी चीज में बंधा हुआ है इसी चीज में लगा हुआ है हम सुखी होना चाहते हैं और दुख को क्या करना चाहते हैं कम करना चाहते हैं हाँ? तो क्लेश शास्त्र कहते हैं कि कई प्रकार की क्लेश व्यक्ति के जीवन में है तो जो ऐसे गोवर्धन है उनके कई सारे नाम हैं उनमें से एक नाम क्या है पहला गोवर्धन गोवर्धन गो का मतलब है गाय गो का मतलब है इंद्रिया वर्धन का मतलब है बढ़ाना जो गायों को बढ़ाता है उनकी रक्षा आदि करता है उनका पोषण करता है उनको क्या कहा गया है गोवर्धन या गोवर्धन का दूसरा अर्थ है गो का मतलब है इंद्रिया और व्यक्ति इस जगत में अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करने के लिए किस चीज से िस चीज का सहारा लेता है इंद्रियों का पांच इंद्रियों के द्वारा वो सुख प्राप्त करना चाहता है आंखों से अच्छी चीजें देखने से वो एंजॉय करता है कानों से मूवीज आदि को सुनकर सॉन्ग आदि सुनकर एंजॉय करता है जीवा से नाना प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है उसको क्या करना चाहता है आस्वादन करता है और जो त्वचा है उससे स्पर्श करना चाहता है तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने इंद्रियों के द्वारा सुख बढ़ाना चाहता है लेकिन इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त होने वाला सुख है वो कैसे है रजोगुन से उत्पन्न है रजोगुन का मतलब ये है कि वो सुख जो इंद्रियों से हम प्राप्त करते हैं वो शुरुआत के समय में बहुत टेस्टी लगता है आनंददायी लगता है अच्छा लगता है लेकिन कालांतर में वो क्या हो जाता है विष बन जाता है जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है धुए को अंदर लेते रहता है फिर अंदर धुए का बादल हो जाता है कैंसर हो जाता है, कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार से जो भौतिक इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाला जो सुख है वो शुरुआत में कैसे है आनंद देने वाला है अमृत के समान है लेकिन परिणाम में वो विष में ही परिवर्तित होता है तो गोवर्धन पहला है गो गोवर्धन मीन जो गावों को आनंद देता है पोषण आदि करता है और दूसरा क्या है गो का मतलब इंद्रिया और हमें सर्वोच्च आनंद प्रदान करने वाला है इसलिए उनको गोवर्धन कहा जाता है और दूसरा नाम क्या है उनका हरिदास वर्य भगवान के कई सारे सेवक है हरिदास है उन सारे सेवकों में सर्वोत्कृष्ट सेवक भगवान का कोई है तो वो कौन है गोवर्धन है तो हम आगे हाँ श्रवन करेंगे और तीसरा उनका नाम है गिरिराज हाँ सारे जो गिरी है माउंट है पर्वत हैं उनके जो राजा हैं उनको गिरिराज कहा गया है और चौथा नाम क्या है नगराज नगर का मतलब है न अग जो चलता नहीं है या अचल एक है चल और दूसरा क्या है अचल तो जो चलता नहीं है हाँ माउंटन्स में तो उनमें कौन है राजा है नगर और पांचवा नाम क्या है उनका गिरीश तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति गिरिराज का आश्रय लेता है तो गिरिराज तुरंत ही उसके जीवन की जो विपदाएं हैं कष्ट है उनको क्या करते हैं हरण करना शुरू करते हैं और दूसरी चीज क्या वो प्रदान करते हैं परमानंद दाय परम आनंद प्रदान करते हैं जो भी व्यक्ति गिरिराज गोवर्धन का आश्रय लेता है तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हम सब लोग क्लेशों से भरे पड़े हैं दुखों से भरे हुए हैं कितने प्रकार के दुख का है हमारे जीवन में सात प्रकार के दुख का है जिनका वर्णन भगवद गीता में हमें प्राप्त होता है भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दो दर्शन अर्जुन मेरा दर्शन करने से पहले तुम इन सात चीजों का दर्शन करो इन चार चीजों का दर्शन करो तो अर्जुन पूछता है भगवान क्या है वो दर्शन तो भगवान ने कहा चार चीजें हैं क्या है वो चार चीजें हाँ पहला है जन्म तो हमें लगता है कि कितना अच्छा है हा कोई व्यक्ति जन्म लेता है या मा के मां के गर्भ से हा बाहर आता है तो लगता है कि बहुत हम खुश हो जाते हैं लेकिन वास्तव में एक ही व्यक्ति रोता है और बाकी सारे हसते हैं और वो उसी समय नहीं रोता पूरे जीवन रोता है और मृत्यु के समय भी रोता है तो वास्तव में ये कोई इतना सुख नहीं है जैसे हमने पिछली बार ये चर्चा किए थे हाँ कि जन्म एक क्लेश है और गिरिराज क्या करता है हाँ इन क्लेशों को धीरे धीरे उस व्यक्ति के जीवन से खत्म करता है दूर करता है तो ज, जन्म लेना भी अपने आप में एक विपदा है कष्ट है और सेकंड क्या है दूसरा क्लेश क्या है मृत्यु भगवान भगवत गीता में कहते हैं मृत्यु सर्वह शाह है अर्जुन कोई व्यक्ति मेरी शरण में स्वाभाविक रूप से नहीं आता तो मैं उसके पास जाता हूं उसको टाइम नहीं है मेरे पास आने के लिए लेकिन मैं जाता हूं और किस रूप में जाता हूं मृत्यु के रूप में जाता हूं क्योंकि मृत्यु ऐसा क्लेश है कि हम पूरा जीवन इससे दूर रहना चाहते हैं और कितनी सारी योजनाएं बनाते हैं कि कैसे सदैव मृत्यु मुझसे दूर रहे श्रील प्रभुपात कहा करते थे बंगाली में गाय गु माखले यम छेड़े ना मतलब एक व्यक्ति था जिसने क्या किया कि मृत्यु से बचने के लिए आपने शरीर को सारा मल लगा दिया टॉयलेट को क्या कर दिया शरीर में लगा दिया जैसे कि क्रीम लगाते हो आप और, और क्यों लगाया यमराज से वो बचना चाह रहा था मृत्यु से बचना चाह रहा था तो अभी सोचा मल को लगाने से स्टूल को अपने शरीर में लगाने से यमराज यमदूत मुझसे भागेंगे इतनी बदबू आती है इतनी गंदी चीज है तो लेकिन यम छेड़े ना शास्त्र कहते हैं ये आप कुछ भी करो यम छोड़ने वाले नहीं है तो ये सारा अपना श्रृंगार श्रृंगार करके बैठा था अपने रूम में और वेट कर रहा था कि यमराज ना आ जाए यम दूत ना आ जाए तो यमदूत आए उन्होंने तो कहा अच्छा बेटा पूरा अंगर से सजा हुआ है कौन से ब्यूटी पार्लर में गया था <laughs> तो यमदूत आपस में बात कर रहे थे कि हमने कई लोगों को देखा है डिफरेंट डिफरेंट डिफरें कॉस्मेटिक्स अप्लाई करते हैं तो नया है कुछ ब्यूटी पार्लर है जिसमें जाकर ड्रेसिंग होकर आया है तो फिर यमराज के दूत ने सोचा नहीं नहीं हाँ इसके लिए उपाय है वो भी बहुत चतुर है बुद्धिमान है इतनी बड़ी सेवा कर रहे है इतने लोगों का अकाउंट रखना प्रॉपरली उनको ले जाना हाँ तो वो अपने साथ सुअर को लेके आए एक दो सुर को लेके आए और सुवर को तो फिस्ट है सुवर का तो जीप का क्या है आनंद ही आनंद उन्होंने लगे भाग के समाधि की मुद्रा में था उसने सोचा हिलूंगा तो कुछ गिरना जाए शरीर की चीजें तो ये जो सुवर है जाकर खाने लगते हैं और धीरे धीरे उसका रुख निखारने लगते हैं और फिर यमराज क्या करते हैं उसको ले जाते यमदूताज तो वास्तव में मृत्यु से हम लोग दूर रहना चाहते हैं हम सब चीजों का आलिंगन करने के लिए तैयार हैं लेकिन मृत्यु का हम आलिंगन करना नहीं चाहते लेकिन मृत्यु हमारा आलिंगन करने के लिए सदैव क्या है तैयार है तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो प्रश्न पूछता है जिज्ञासा करता है कि मैं जन्म नहीं लेना चाहता मैं मरना नहीं चाहता मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता फिर भी क्यों ये बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है ये एक क्लेश है मृत्यु का मतलब यह कि उस समय चालीस हजार बिच्छू आपको एक ही बार काटते हैं और आपके बॉडी का टेम्परेचर 106 हो जाता है आपको यदि अनुभव है एक बिच्छू काटता है तो कितना कष्ट होता है मुझे याद है हाँ मुझे दो बिच्छू ने काटा था एक साथ हाँ मैं शायद दस साल पहले दस या पंद्रह साल पहले तो इतना पेनफुल पूरे दिन वो पेन नहीं जा रहा था अंगूठे में काटा तो पूरे बॉडी में फैला था फिर एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और उसको दूर किया तो इस प्रकार से मृत्यु भया चीज है ये क्लेश है और ये कैसा क्लेश है अशेष जिसको शेष नहीं हो सकता ये कैसा है अशेष इसलिए गोवर्धन क्या है अशेष क्लेश नाशाय जो आशेष क्लेश है जीवन के जो कष्ट है जो खत्म नहीं कर सकते आपने उपायों से वो कौन खत्म कर सकता है गिरिराज गोवर्धन जिनकी शरण लेने से आगे का क्लेश कौन सा है ओल्ड एज आ, कौन चाहता है कौन बनना चाहता है इस प्रकार का शरीर कौन चाहता है आपने फेस को कोई नहीं चाहता हम सब भागना चाहते हैं हाँ जो फिल्म स्टार है वो क्या करते हैं आपने सौंदर्य आपने ब्यूटी को बनाए रखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करते फेस में वो सारी चमड़ी को जो फेस के उसको खींचते हैं यहां उसको रखते या काट के निकालते हैं खींच के रखते हाँ तो क्या लगता है हमें हर ये लोग इतनी एज हुई फिर भी बूढ़े नहीं हुए हाँ लेकिन वास्तव में हाँ ये जो क्लेश है ये हमारे पास आने वाला है इसलिए शास्त्र कहते कि ये सब चीजें आने से पहले ही व्यक्ति को तैयार हो जाना चाहिए भगवत भक्ति को स्वीकार करने के लिए क्योंकि ये क्लेश हम सबके जीवन में आने वाले हैं और आगे कौन सा क्लेश है शास्त्र कहते भगवान गीता में कहते हैं व्याधि बीमारी इसलिए भगवान ने कहा व्याधिना कौन पीड़िता कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शारीरिक समस्याएं नहीं है व्याधि नहीं है कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का नहीं है हाँ, तो इस प्रकार के चार जो प्रमुख दुख का है क्लेश है जिनका वर्णन भगवान भगवत गीता में करते हैं और आगे भगवान कहते हैं और एक प्रकार का कष्ट कौन सा है आध्यात्मिक दुख आध्यात्मिक दुख का मतलब भी है जो मन और शरीर से हमें प्राप्त होने वाले दुख का है हाँ वो सारे जो दुख हमें इस संसार में मिलते हैं और अगला जो दुख है आदि भौतिक आदि भौतिक का मतलब है दूसरे जीवों के द्वारा आपको प्राप्त होने वाला हो सकता है कि आपका शरीर और मन दिमाग सब कुछ ठीक है लेकिन आपका पड़ोसी क्या नहीं है ठीक नहीं है वो आपको तंग कर रहा है इतना ही नहीं मैं मुंबई गया था तो अपने एक मित्र ने आ, मुझे बुलाया जो बहुत पुराना मित्र था उन्होंने कहा आओ मेरे घर आओ उन्होंने नया फ्लैट वगैरा लिया था तो गए मिलने तो जब हम गए बात कर रहा था मेरे पास ये चीजें हो गई ये फैसिलिटी है वो सुविधा है मैं बहुत खुश हूँ तो मैंने कहा कैसे हो सकता है मन में सोच रहा था कैसे खुश हो सकता है भगवान ने तो कहा खुश कोई है नहीं सुखी कोई है नहीं तो बोलते बोलते बाद में कहता है सब कुछ ठीक है लेकिन रात में ना मच्छर बहुत है जो मेरी नींद को हराम करते वातावरण इतना परेशानी है तो मैंने कहा सही ट्रैक में आ रहे आप हाँ तो इस प्रकार से जो अधिभतिक दुख का मतलब है कि दूसरे जीवों के द्वारा हमें दुख प्राप्त होता है और तीसरा कष्ट क्या है अधिदैविक आधिद आधिदैविक का मतलब है देवताओं के द्वारा या प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होने वाले जो साइक्लोन है सुनामी है भूचाल भूकंप आदि हैं तो हम जितना मर्जी एडवांसमेंट करें टेक्नोलॉजी में लेकिन फिर भी हमारे जीवन के कष्ट क्या नहीं होंगे कम नहीं होंगे कष्ट बढ़ते ही जाएंगे पहले लोग बैलगाड़ी से ट्रेवल करते थे लेकिन हमने अभी क्या बना दी हाँ मोटर गाड़ी बनाई जो मोटर गाड़ी हाँ, प्रभुपात कहा करते थे आ, कि घोड़ों से रहित जो गाड़ी है पहले तो घोड़े होते थे रथ होते थे लेकिन अभी घोड़ों से रहित जो गाड़ी है वो हमने बना ली ले। लेकिन फिर भी इसकी कितने जो दुष्परिणाम हैं हमें भुगतने पड़ते हैं कितने ब्रिज बनाए जा रहे हैं कितनी सड़कें चौड़ी कर रहे हैं कितनी आवाजें हैं कितना पोल्यूशन है कितना एक्सीडेंट है हाँ और हम सोच रहे हैं कि आशेष क्लेश ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं क्लेश को कम करने के लिए लेकिन हमारे जीवन के क्लेश कम नहीं हो रहे हैं अभी तो हमने मोबाइल भी ला दिया है हा मोबाइल कहा रखते लोग मतलब मोबाइल ऐसा हो गया है कि उसके बिना आप जी नहीं सकते पहले लोग ज्यादा सुखी थे मोबाइल के अच्छे गुण क्या है कि आप ट्वेंटी आवर्स अवेलेबल हो हमेशा उपलब्ध हो किसी की भी सेवा के लिए टॉयलेट में बैठता व्यक्ति फिर भी बात करता है है कि नहीं प्राइवेसी खत्म कोई गोपनीयता नहीं मतलब प्राइवेट लाइफ आपका खत्म हो गया है और क्या आसानी से अच्छा गुण क्या है एक आसानी से आप संपर्क कर सकते हो और क्या है तीव्रता से स्पीड स्पीडली वर्क हो सकता है लेकिन तीन दुष्परिणाम भी है आपका प्राइवेट लाइफ खत्म हो जाता है नो प्राइवेसी कोई गोपनीय जीवन नहीं है और दूसरा क्या है हार्ट डिजीज इसलिए आप देखो फरीदाबाद में पहले इतने हार्ट हॉस्पिटल नहीं थे अभी बढ़ते जा रहे हैं हाँ और पहले लोगों का इतना जीवन तनावपूर्ण नहीं था हाँ सब लोग बिल्कुल चिंता से रही थे लेकिन जीवन कैसे हो रहा है तनावपूर्ण हो रहा है तो ये क्लेश जीवन से कम नहीं हो रहे हैं इसलिए शब्द है अचेष जो कभी शेष होने वाले नहीं हमें अपने प्रयासों से जितना मर्जी आप प्रयास करो ये कभी आपके जीवन से शेष हो नहीं सकते ये जो क्लेश है हाँ और हमने कई सारी हुँ? मेडिसिन बीमारियों को दूर करने के लिए इतने इतने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं इतनी बड़ी अरेंजमेंट है लेकिन फिर भी हाँ वो हमें सहायक नहीं है तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमारी सिचुएशन बिल्कुल इस गधे के समान है हाँ कितना अच्छा गधा है सामने गाजर लटकाया हुआ है हाँ अभी वो मालिक जिसको काम करवाना है उससे वो क्या करता है गधे के सामने डंडे को लगाकर हरी घास और गाजर लटकाया है और गधे के जीवा में पानी आ रहा है बस अभी थोड़ा सा आगे जाने दो मुझे गाजर खाने को मिलेगा अभी वो गधा दौड़ रहा है दौड़ रहा है और गाजर भी क्या हो रहा है हाँ तो इसको कहते हैं कि आशा आशा ही परमं दुखम आशा क्या है परम दुख है वास्तव में भागवतम कहता है तो इस प्रकार से हा हमारा जीवन है हम सोचते हैं कि मेरे जीवन के क्लेश अभी थोड़े दिनों में छह महीने में एक साल में दस साल में खत्म होने वाले हैं बस वो डील हो जाए मेरी अभी ये बिजनेस की वो डील हो जाए तब मैं ठीक हो जाऊंगा मेरे बच्चे बड़े हो जाए डिग्रीज मिल जाए वो सेटल्ड हो जाए तब मैं ठीक हो जाऊंगा लेकिन नहीं हमारा सुख की जो अभिलाषा है बिल्कुल इस गधे के बात ही है जो गधा क्या हो रहा है आगे भाग रहा है केवल गाजर के चक्कर में और हम भी सुख के चक्कर में भाग रहे हैं हाँ इसलिए बहुत अच्छा स्टोरी श्रील बताते थे कि एक ब्राह्मण युवक था अभी वो ब्राह्मण युवक सोचता था प्लान बनाता है सुखी होने के लिए अभी वो बेचारा लोगों के घरों में जाकर कुछ आटा वगैरह मांग ले के लेके आता था, था चावल आटा वगैरह तो एक दिन आटा लेके आया बहुत सारा आटा लाया मटके में रखा ऊपर दिखाई दे रहा है आपको मटके में रखा और लेटा हुआ है तकिया नहीं है शायद बिल्कुल कितना आराम से है और स्वप्न देख रहा है क्या स्वप्न देख रहा है वो ये स्वप्न देख रहा है और बिल्कुल पाव के पास ऊपर वो लगा हुआ है हा? आटा भरा पड़ा है मटके में तो फिर तो ये सोचता है कि देखो अभी मेरे पास इतना आटा आ गया है इसको मैं बेचूंगा तो मुझे धन मिलेगा उस धन के द्वारा मुझे क्या प्राप्त होगा धन थोड़ा सा मिलेगा तो उस धन से मैं एक मुर्गी खरीदूंगा एक मुर्गी से कई मुर्गिया हो जाएंगी अभी सोच रहा है प्लान बना रहा है एक मुर्गी से कई मुर्गियां हो जाएंगी उनको बेचूंगा एक गाय खरीदूंगा गाय खरीदूंगा इतना दूध मिलेगा पूरा गौशालय मेरा हो जाएगा होगा होगा तो तो कौन नहीं चाहेगा कोई भी व्यक्ति उनके हाँ, उनके आपके जो लड़की है, उससे मेरा मेरा तो मेरा विवाह विवाह करवाएगा हो जाएगा सुंदर पत्नी आ जाएगी घर सब कुछ होगा और जब वो पत्नी कहेगी हाँ, मैं कुछ उससे मांगूंगा और जब मुझे मना करेगी हाँ मेरे लिए पानी लेके आओ वो कहेगी किचन में रखा है वहां से ले लो <laughs> तो मैं क्या करूंगा उसके एक लात मारूंगा <laughs> तो सीधा लात कहा मारता है मटके के ऊपर और मटका जो आटा भरा पड़ा है वो आकर उसके सर में गिरता है तो हम सब की इसी प्रकार से दयनीय स्थिति है हो आशा सुखी हो जाऊंगा इसलिए शंकराचार्य बहुत अच्छा एक श्लोक बताते थे हा वो श्लोक में वो कहते हैं हमारा स्लाइड शो प्रॉपरली चलने रहा है उस श्लोक में कहा गया है अंगंगलितं अंगम जातं फलितुंडम वृद्धो याति यादम तथा मुंशति आशापिण्डं आशा मतलब पहला पिक्चर है जिसमें देखा गया है बिल्कुल वहां अंगंगलितं। गलितम जो वृद्धावस्था आती है तो ये शरीर गलने लगता है हा गलने लगता है जैसे कोई बहुत समय तक आप एप्पल या कोई फ्रूट रखते हो तो गलने लगता है तो उसी प्रकार के शरीर की स्थिति है ये लंबे समय तक फ्रेश नहीं रहने वाला ये क्या होने वाला है धीरे धीरे मुरझाने वाला है गलने वाला है तो ये शरीर देखिए अब फेस देखिए अंगम गलितम मतलब अंग शरीर गलने लगेगा सारे जो चमड़ी है और दूसरा नीचे क्या है पलितम मुंडम सरक के सारे बाल खत्म हो जाएंगे जैसे वृद्धावस्था आएगी जातम एक व्यक्ति जो कैसा शास्त्र कहते है, इतना सब होने के बावजूद भी व्यक्ति को जो सुख सुख प्राप्त करने की जो आशा है दंधा आ रहा है चलना नहीं आ रहा है दिखाई नहीं जा रहा है फिर भी उसको लगता है कि मैं क्या होने वाला हूं सुखी होने वाला बस भी सुख मिलेगा इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जगत का सुख कैसा है इस प्रकार से है प्रभुपाद ने कहा एक व्यक्ति था चौबीस घंटे में से तेईस घंटे उसके सर में हेमर मारा जा रहा था या शूज चप्पल मारी जा रही थी कितने घंटे तेईस घंटे कंटिन्यूसली और एक घंटे के लिए उसको छोड़ देते हैं वो कहते है, कितना सुखी हूं कितने घंटे के लिए आ, हमारी स्थिति ऐसी है। इसलिए कहते उठाए कबू नर के डुबाए दंडे जने राजा जेना नदीते ते चुबाये हाँ। कि ये उसी प्रकार से हैं पूर्व के समय में जो राजा लोग होते थे किसी गुनेगार को दंड देते तो क्या करते थे जो गुनेगार है उसको जलाशय में ले जाते थे और नाव से उसको बाहर निकाल के पानी में डुबाते थे उसके बाल पकड़ते थे बालों को पकड़कर नीचे डालते थे और फिर नीचे जब परेशान होता था एक सेकंड के लिए ऊपर लेते थे सांस लेता था और वो सोचता था मैं कितना सुखी हूं और नेक्स्ट अगले क्षण में उसको डुबाया जाता था तो इसी प्रकार से हमारा जीवन है हमारे जीवन के जो क्लेश है वो खत्म होने वाले नहीं है क्योंकि हम गलत जगह क्या कर रहे हैं सही चीज को ढूंढ रहे हैं अब इस व्यक्ति का घड़ी कहां रह गया है घर में पत्नी ने किसी लॉकर में रख दिया है ऑफिस में आकर किस में ढूंढ रहा है दिन में ढूंढ रहा है तो मतलब सही वस्तु की खोज कहां कर रहा है गलत स्थान में तो हम सबकी स्थिति वही है किस भौतिक जगह जिसका स्वभाव है दुखालय हम अशाश्वतम हाँ उसको हम हा सुखालय बना रहे हैं सुख प्राप्त करने की अभिलाषा जो दुखों से बना हुआ है वहां का सुख मिलेगा हाँ तो गलत खोज कर रहे हैं हम इसलिए इस क्लेशों से मुक्त होना है तो हमें क्या करना होगा टोटल सरेंडर पूर्ण शरणागति पूर्ण शरणागति अभी यह व्यक्ति जंप मार रहा है कहा से जब मार रहा है एक पहाड़ से बिल्कुल सरेंडर दोनों हाथ ऊपर करके क्या बोल रहा है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो इसी प्रकार से वास्तव में यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के क्लेशों से मुक्त होना चाहता है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए सरेंडर होना होगा पीछे तो उस व्यक्ति को सरेंडर हाँ? शरणागति स्वीकारनी पड़ेगी जिस प्रकार से कौन कौन शरणागत हुए थे क्लेशों से मुक्त होने के लिए गजेंद्र हाथी हा गजेंद्र गज इंद्र हाथियों का राजा ये गजेंद्र हाथी जब अपना आवाज करता था तो उससे सिम आदि डर के भाग जाते थे लेकिन ऐसा गजेंद्र हाथी जब जलाशय में गया आपने पूरे फैमिली के साथ स्नान करने के लिए तो उस समय मगरमच्छ उसके पाव को पकड़ता है और साहब चिल्लाता है मांगता है याचना करता है अपने जो पारिवारिक सदस्य है कोई भी उनको बचा नहीं पाता हाँ तो वो फिर क्या करता है सामने उनको एक कमल का फूल दिखता है गजेंद्र हाथी को और वो देखकर उनको स्मरण हो आता है कृष्ण का स्मरण हो आता है क्योंकि पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान की थोड़ी सेवा की थी इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं नेहा विद्यते स्वल्प धर्मश्य त्रायते महतो भया कि भगवान की आप थोड़ी भी सेवा करते हो भगवान आपके महान से महान भय से रक्षा करते हैं तो इस प्रकार से जब गजेंद्र ने पुकारा नारायणम अखिल गुरु भगवान नमस्ते हे नारायण अखिल जगत के गुरु मैं आपको क्या कर रहा हूं प्रणाम कर रहा हूं तो उसी क्षण कृष्ण आते हैं गरुड़ के ऊपर गरुड़ को छोड़कर आते हैं शास्त्र कहते हैं और आकर उनको बचाते हैं लेकिन कैसे किया था उन्होंने पूर्ण शरणागति उसी प्रकार से हम द्रौपदी का देखते हैं द्रौपदी के जीवन में कितना बड़ा क्लेश था इससे बढ़कर क्लेश क्या हो सकता है एक स्त्री के लिए जिसका भर सभा में वस्त्र हरण हो रहा हो तो द्रौपदी के सामने उसके पति थे बड़े बड़े सारे रिश्तेदार आदि थे लेकिन फिर भी कोई उसको बचा नहीं पाया सबके पास जाकर उसने याचना की लेकिन अंतिम समय में उसने किसको पुकारा कृष्ण को हे यादव हे कृष्ण हाँ? हे ब्रजराज और उन्होंने तुरंत भगवान नाम उच्चारण किया हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो इसी प्रकार से व्यक्ति को क्या करना होगा हा भगवान के शरणागत होना होगा तभी वास्तव में ह सुखी हो जा सकता है इन क्लेशों से मुक्त हम हो सकते हैं अन्यथा ये जो क्लेश हैं हमारे आखिरी सांस तक हमें छोड़ते नहीं हैं। जनरली लोग भगवान के पास इसीलिए जाते हैं इसलिए पूजा अर्चना आदि करते हैं कि भगवान मुझे एक चीज दे दो वो चीज दे दो ताकि मैं सुखी हो जाऊ लेकिन ये क्लेश व्यक्ति के जीवन से कम नहीं हो रहे हैं किस चीज की कमी है शरणागति की कमी है हम भगवान के शरणागत नहीं हो रहे हैं तो कैसे शरणागत होना चाहिए व्यक्ति को इस प्रकार से हाँ गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं ना डिवोटी पूर्ण रूपेण सरेंडर है सरेंडर का मतलब है कि सर अंडर सर कहा डालो हाँ, अंडर डालो भगवान के चरण कमलों में इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हम वास्तव में सोचते हैं कि मेरा यह जीवन कोई कुत्ते बिल्ली सुअर आदि के समान जीने के लिए नहीं मिला है ये जीवन मिला है मुझे जानने के लिए भगवान के बारे में आ? तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को इस आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से लेना चाहिए और इस क्लेशों से मुक्त होने के लिए मसुष्य जीवन है पशु आदि इसका विचार नहीं करते पशु आदि निरंतर भौतिक कार्यो में लगे रहते हैं तो यदि हमें अशेष क्लेशों से मुक्त होना है तो व्यक्ति को शरणागत होना होगा और किनके शरणागत होना होगा गोवर्धन कृष्ण के गोवर्धन कृष्ण से क्या है अभिन्न है। गोवर्धन साक्षात कृष्ण है हाँ कृष्ण ही गोवर्धन के रूप में प्रकट होते हैं इसलिए शास्त्र कहते हैं गोवर्धन का जो स्टोन है हाँ वो कौन है गोवर्धन शिला कृष्ण का साक्षात रूप है जो नंद महाराज के पुत्र हैं, है श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरित अमृत आदि में हमें जानने को मिलता है कि कृष्ण ही इंद्र को दंडित दंडित करने के लिए और ब्रजवासियों से अपना प्रेम का प्राकट्य करने हेतु गिरिराज के रूप में प्रकट होते हैं तो ऐसे गिरिराज या गोवर्धन के संपर्क में यदि पापी से पापी व्यक्ति भी आ जाता है तो वो व्यक्ति क्या बन जाता है तुरंत ही शुद्ध हो जाता है और अपने सारे जीवनों के जो क्लेश है उनसे मुक्त होने लगता है श्रीमद शास्त्रों में एक वर्णन आता है कि एक युवक जिसका नाम विजय था गर्ग संहिता में गर्गाचार्य लिखते हैं कि एक युवक गोदावरी के किनारे जो गौतमी गंगा है वहां निवास करता है ब्राह्मण इतना दूर से गोदावरी से वो वृंदावन आता है मथुरा आता है किस चीज के लिए अपना उस, उ, उ, कुछ ऋण आदा करना था कुछ किसी को उन्होंने कर्जा दिया था हाँ उसको वापस लेने के लिए धन को प्राप्त करने के लिए वो आता है मथुरा उसको इतना पता नहीं था मथुरा क्या है गोवर्धन क्या है जिस प्रकार से हम सब की स्थिति है हमें पता ही नहीं कि वृंदावन धाम आदि क्या है गिरिराज गोवर्धन आदि क्या है कितने पावरफुल हैं उनके किस प्रकार से शरणागत होना चाहिए किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए किस प्रकार से उनके क्लोज हम हो सकते हैं इसका कोई ज्ञान नहीं है मतलब बाकी लोग कर रहे हैं परिक्रमा तो हम भी जा रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं जैसे जो भेड़ होते हैं एक चलता है तो बाकी आंखें बंद करके उनके पीछे चलते हैं तो ये व्यक्ति भी मथुरा आया था तो मथुरा से बाहर जाते जाते आप हाँ कुछ धन वगैरह प्राप्त किया और निकल ही रहा था तो गोवर्धन की तरफ गया इसको पता नहीं ये गोवर्धन क्या है जाते जाते उसने गोवर्धन का एक पत्थर उठा लिया और गोवर्धन का हर एक पत्थर कौन है कृष्ण है गोवर्धन शिला है हाँ भौतिक आखन से तो हमें पत्थर लग सकता है लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो साक्षात कृष्ण है इसलिए गोवर्धन जाकर व्यक्ति को बिना परमिशन के कोई पत्थर नहीं उठाना चाहिए वहां से ना घर लाना चाहिए विदाउट परमिशन अन्यथा तो उसको क्लेश भुगतने पड़ते हैं बहुत अधिक तो ऐसा व्यक्ति गया शास्त्र कहते हैं कि कोई व्यक्ति गिरिराज से शिला उठाता है तो उतने ही साइज का उसको सोना वहां रखना चाहिए उतने ही के का हाँ साक्षात कृष्ण है तो फिर यह व्यक्ति गया उन्होंने गिरिराज की शिला को उठाया और हाथ में जिस प्रकार से हम आ, एक लकड़ी हाथ में लेते हैं या कोई पत्थर लेके घूमते हैं चलते चलते तो उसी प्रकार से इस व्यक्ति ने भी किया था इस व्यक्ति ने इतना सोचा नहीं तो लेकिन फिर जब आगे जा रहा था वृंदावन के दायरे से जब वो बाहर आया तो उसके हाथ में वही पत्थर था गिरेडा शिला थी और बाहर आते ही उसने क्या देखा उसके सामने एक बहुत बड़ा आसुर राक्षस खड़ा था जिसके तीन पैर थे और छह हाथ थे एक हाथ इतनी लंबी नाक थी हा? और बहुत लंबी सात हाथ लंबी थी तो इस प्रकार से उसके आदि खड़े हुए थे जैसे कि कोई तीर है ये सब चीज को देखकर और दांत आदि बहुत टेढ़े मेढ़े थे ये बेचारा गोवर्धन और मथुरा से होते हुए आ रहा था हाथ में पत्थर था और इतना डर गया डर के मारे क्या आपने बचाव करने के लिए जो हाथ में चीजें वो क्या करते हैं हम फेंकते हैं इस व्यक्ति ने उस शीला को हाथ में थी उसने फेंका फेंका जैसे फेका उस के आ, वो जो नरभक्षी व्यक्ति है सार, राक्षस है उसको जैसे स्पर्श हुआ उसी क्षण उसका जो वो शरीर है वो खत्म हो जाता है और एक नव राजकुमार के समान सुंदर शरीर धारण करता है केवल स्पर्श मात्र से, कामदेव के समान कमल जैसी उसकी हैं, धारण किया है उसके हाथ में बासुरी भी थी कृष्ण नहीं था वो हा? लेकिन जब ये देखा इस ब्राह्मण ने तो आश्चर्य करने लगा और इनको हाथ जोड़ के खड़ा है कि आपने बहुत बड़ी कृपा की मेरे ऊपर अब ये जो ब्राह्मण था विजय ये आपने आप सोचने लगा कि ये क्या हुआ मैंने कौन सा ऐसा चीज किया है क्या किया जिसके मा जिसके जिसके कारण ये जो व्यक्ति है ये जो है उसमें इतना परिवर्तन आया है तो उन्होंने कहा मुझमें तो इतनी शक्ति नहीं थी आपका उद्धार करने की लेकिन मैंने तो एक पत्थर ही तो मारा है आपको लेकिन उस आसुर जानता था वृंदावन की महिमा को जानता था गिरिराज के महात्मा आदि को जानता था गिरिराज शिला के बारे में जानता था तो उन्होंने कहा कि केवल आपने वो सर्व सामान्य पत्थर नहीं फेंका है आपने क्या किया है साक्षात किरे का स्पर्श मेरे शरीर को किया है और जिसके कारण मुझमे इतना बड़ा परिवर्तन आया है इसलिए शास्त्र कहते हैं आर्चे शिला कि जो भगवान की मूर्ति है उसको कोई पत्थर मानता है तो उसकी नारकीय बुद्धि है या जो गुरु है उसको सर्व व्यक्ति के रूप में जो कहता है मारता है तो वह व्यक्ति नरक गामी हो सकता है तो इसी प्रकार से से जिस व्यक्ति की केवल इस नर, शीला का स्पर्श होने इतना बड़ा परिवर्तन आता है और वो व्यक्ति कहने लगा कि इस संसार में सर्वाधिक पवित्र करने वाली कोई चीज है ब्रज में तो वो कौन सी है गिरिराज है हाँ तो वृंदावन धाम को ये जो पांच चीजें हैं वो हमें उजागर करती है वृंदावन को प्रकाशित करती है हमारे सामने हाँ कौन कौन सी चीजें हैं एक तो व्यक्ति यमुना का आश्रय लेता है तो यमुना की कृपा से आप वृंदावन की महिमा को समझ सकते हो बहुत सरलता से और दूसरा है गोवर्धन का आप स्मरण करते हो गोरल गोवर्धन का आश्रय लेते हो तो जिसके द्वारा आप तुरंत क्या हो सकते हो वृंदावन की महिमा को वृंदावन की महिमा को समझ सकते हो पीछे आपको आगे ने बढ़ना है तो प्रकार से और कोई व्यक्ति गोवर्धन का आश्रय लेता है तो उसके द्वारा भी अः समझ सकता है वृंदावन की महिमा को तो यह व्यक्ति ने पूछा कि आप इतने पापमय शरीर आपको कैसे प्राप्त हुआ था तो इन्होंने कहा कि नॉर्थ इंडिया में उत्तर भारत में मैं एक वैश्य बिजनेसमैन का बेटा था लेकिन मुझे जुआ खेलने की इतनी गंदी आदत लगी कि मैं इतना बड़ा जुआरी बना धीरे धीरे धन के कारण मैं पत्नी को भी त्यागा वेश्याओं के में आ गया, और एक दिन मैंने अपने माता पिता को जहर देकर मार डाला और पत्नी की गर्दन पकड़ के अपने साथ ले गया फिर एक कुए एक तलवार से उसकी गर्दन काट दी फिर एक वेशा को लेकर मैं साउथ इंडिया में भ्रमण करते रहा भ्रमण करते करते मैंने उस बेशा को भी कुए में ढकेल दिया और मैं केवल नशे के नशे में मत होकर सब जगह भ्रमण कर रहा था और फाइनली एक जंगल में चलते चलते एक सांप साप काटने के कारण हम मेरी मृत्यु हो जाती है और फिर नाना प्रकार के शरीरों में मैं गया कई बार सुअर बना कई बार कुत्ता बना कई बार डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में मैं गया लेकिन फाइनली ये शरीर मुझे मिला था और मैं एक ही चीज चाह रहा था कि कब मैं वृंदावन जाऊं कब ब्रज में जाऊ लेकिन इस शरीर से मैं नहीं जा पाता था एक बार तो मैंने प्रयास किया लेकिन मैं एंटर नहीं कर पाया लेकिन आपकी कृपा से केवल गिरिराज की शरण ग्रहण करने मात्र से या गिरिराज का स्पर्श हो जाने मात्र से क्या हुआ है मेरे साथ इतना बड़ा परिवर्तन तो आया है तो इस प्रकार से हमें जानना चाहिए कि जो गिरिराज है वो साक्षात कृष्ण है हाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से गोवर्धन के संपर्क में आता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से शुद्ध हो सकता है कैसे हम गोवर्धन के संपर्क में आ सकते हैं गोवर्धन के संपर्क में आ सकते है? उनकी परिक्रमा करके उनकी स्तुति करके उनके बारे में चर्चा करके उनके बारे में श्रवण करके उनकी कई प्रकार सेवा करके इस प्रकार से हम गोवर्धन के संपर्क में आ सकते हैं और तुरंत हम शुद्ध हो सकते हैं तो ये जो गोवर्धन है हाँ इनका प्राकट्य हाँ कैसे होता है तो का गोवर्धन का प्राकट्य दो स्थानों में गोवर्धन प्रकट होता है एक है आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में जो हमारे दृष्टि से परे है और दूसरा क्या है भौतिक जगत में इस जगत में तो आध्यात्मिक जगत जहा कृष्ण सदैव निवास करते हैं गोलोक वृंदावन में आ, वहां गोवर्धन का प्राकट्य इस प्रकार से होता है एक बार राजा बहुलाश्व एक राजा थे और ये राजा का रुचि नारद मुनि से श्रवण करने में बहुत अधिक था तो जब नारद मुनि उनके पास आए तो राजा बहुलाश्व ने कहा कि हे नारद आप मुझे बताओ ये जो गोवर्धन है ये कैसे सारे माउंटेन सारे पर्वतों का राजा है गिरयों का राजा है और कृष्ण को इतना प्रिय क्यों है और ये कैसे प्रकट हुआ कि कहां से अवतरित हुआ कहां से ये प्रकट होता है तो नारद ने कहा कि ये कृष्ण की शुरुआत भगवान जब इस भौतिक जगत का प्राकट्य करने से पहले हम क्या करते हैं अपने आध्यात्मिक जगत में अपने विस्तारों को प्रकट करते हैं भगवान के राइट साइड से सबसे पहले बलराम प्रकट होते हैं बलराम से बाकी सारे जो तीन प्रकार के विष्णु हैं वो प्रकट होते हैं फिर अलग अलग विस्तार होते हैं बाकी सारे जो दशावत हैं वो प्रकट होते हैं फिर उन्होंने कहा इस प्रकार से भगवान ने आध्यात्मिक जगत गोलो वृंदावन में जब गोलो के रास मंडल को प्रकट किया तो उस समय कृष्ण वहां बैठे थे श्रीमती राधिका के साथ और श्रीमती राधा रानी ने उस वातावरण को देखा जहां ये बैठे थे गोलोक वृंदावन में कि जहां सब जगह नुपुरों की जो ध्वनि है वो सुनाई दे रहे थे और मृदंग और मृदंग का आवाज हो रहा था भगवत नामों का उच्चारण हो रहा था तो तब श्रीमती राधिका ने कहा कि हे कृष्ण आप यदि मुझसे बहुत अधिक प्रसन्न हैं हा गोपी का या मेरी सेवा आदि से और इस रास स्थली में आप इतने अधिक प्रसन्न हैं तो आप क्या कीजिए मेरे मन में एक कामना है शांत होने के लिए बोलिए तो मेरे मन में एक कामना है उस इच्छा की आप पूर्ति कीजिए हाँ तो कृष्ण कहते कि क्या आपके हृदय में कामना है क्या इच्छा है तो श्रीमती राधिका कहते कि हे कृष्णा भगवान ने कहा मैं अदेय वस्तु आपको दे सकता हूं जो किसी को दे नहीं सकता उससे भी बढ़कर वस्तु मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं तो श्रीमती का बहुत खुश हो जाती हैं श्रीमती राधा कहते कि आप मुझे ये वस्तु दीजिए कौन सी वस्तु उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यमुना का तट है और यमुना के तट बहुत अधिक सुंदर है हाँ, सुलभ है और बहुत सारा सौंदर्यवान है तो उससे भी अधिक मनोरम स्थान उससे भी अधिक एकांत स्थान आप प्रकट कीजिए तो भगवान ने कहा तो भगवान फिर अपनी आंखें बंद करते हैं कृष्ण और अपने हृदय में देखते हैं कि श्रीमती राधिका को वृंदावन में सर्वत्र सर्वोत्कृष्ट स्थली चाहिए वृंदावन की सबसे अच्छी प्लेस सबसे अच्छी चीज चाहिए तो वो मैं प्रकट करूंगा तो भगवान सोचते कि क्या दे सकता हूं मैं श्रीमती राधिका को तो भगवान अपने हृदय में, में देखते हृदय में क्या है अभी हम सब अपने में देखेंगे तो काम, क्रोध, कितनी सारी चीजें हमारे हृदय में मिलेगी लेकिन भगवान ने देखा कि कृष्ण के हृदय में केवल एक ही वस्तु है जिस प्रकार से भगवान के भक्तों के हृदय में भी एक ही वस्तु है तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम भगवान के भक्तों के हृदय में भगवान है या उनके प्रति प्रेम है या भगवान की सेवा करने की भावना है इसके अलावा भगवान के भक्तों के हृदय में कोई और चीज नहीं है उसी प्रकार से भगवान भी अपने हृदय को देखते हैं तो कृष्ण ने देखा भगवान को क्या दिखाई दिया अरे मेरे हृदय में ये जो वृंदावन है गोपी है गोप सखा आदि है इनके लिए बहुत प्रेम है कितना अधिक प्रगाढ़ सॉलिड फॉर्म है प्रेम का क्या है सॉलिड फॉर्म इतना अधिक प्रेम है तो भगवान ने उस प्रेम को प्रकट करते हैं अपने हृदय से उनके हृदय से एक सीड सीड फॉर्म में बीज फॉर्म में हाँ वो प्रकट हो जाता है और बाहर आकर सारे जो गोपी का है श्रीमती राधिका आदि है उनके सामने वो गिरता है और सब लोग देखते हैं कि धीरे धीरे वो सेड है कुछ ही क्षणों में हा, बहुत हा, बड़ा एक माउंटेन या बहुत बड़ा पर्वत का रूप धारण करता है इतना जिसमें सारे प्राणी थे नाना प्रकार के वृक्ष आदि थे और इतना सारा इतना बड़ा वो माउंटेन बन गया कि कृष्ण उठ खड़े हुए कितना बढ़ रहा है भगवान उठे और कार्य ज्यादा मत बढ़ो हाँ रुक जाओ तो गोवर्धन बहुत अधिक ऊंचा हो रहा था शास्त्र कहते कि कई हजारों योजन वो बढ़ रहा था तो इस प्रकार से गिरिराज भगवान ही साक्षात हैं, जो उनके हृदय से गोवर्धन प्रकट होता है और इसलिए आध्यात्मिक जगत में गिरिराज का एक नाम है शतःश्रृंग क्या नाम है शतःशृंग शतशृंग का मतलब है कि हजारों चोटियां हैं, हजारों शिखर हैं उस पर्वत के तो इस प्रकार से भगवान ने केवल श्रीमती राधिका को आनंद प्रदान करने के लिए अपने हृदय से गोवर्धन का प्राकट्य किया है आध्यात्मिक जगत में और जैसे जो गोपिकाओं आदि ने सबने देखा तो ये सारे लोग गोवर्धन के ऊपर चढ़ते हैं नाना प्रकार के लीलाओं के लिए तो ये रहा आध्यात्मिक जगत में गोवर्धन का प्राकट्य हुआ था लेकिन ये गोवर्धन इस भौतिक जगत में आया कैसे श्रीमद भागवतम आदि में वर्णन आता है कि गोवर्धन हाँ, कई प्रकार से इस जगत में आया है एक तो है जब भगवान राम त्रेता युग में थे तो जब राम सेतु बना जा रहा था लंका में जाने के लिए तो भगवान राम ने सारे वानर सेना को आदेश दिया था आदि वराह पुराण में यह वर्णन आता है कि भगवान राम ने सबको कहा था कि आप लोग क्या करो बड़े बड़े माउंटेन्स लेके आओ बड़े बड़े रॉक्स पत्थर लेके आओ और उससे ब्रिज बनाओ तो हर कोई व्यक्ति सेवा में लगा था तो हनुमान बहुत दूर दूर तक गए उत्तरांचल आए जहां गोवर्धन था शुरुआत के दिनों में उत्तरांचल में तो वहां से उन्होंने गिरिराज को नीचे से उखाड़ दिया और हनुमान जी लेके निकल पड़े कि अभी ये किस काम आएगा ब्रिज बनाने के लिए सेतु बनाने के काम आएगा तो जब, जब जब जा रहे थे लेकर तो उस समय हाँ हनुमान जी ने हाँ जब ब्रज के एरिया में आए वृंदावन के एरिया में आए तब तो देखा उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि अभी ये जो सेतु है उसका बनने का काम क्या हो गया है खत्म हो गया है हाँ इधर अभी रखना पड़ेगा तो हनुमान जी ने वृंदावन में उसको रखा अभी गिरिराज बहुत अधिक क्रोधित हो गए गोवर्धन क्योंकि गोवर्धन सोचते थे कि मेरा मेरा लाभ ही क्या है यदि मैं अपने शरीर का उपयोग भगवान राम की सेवा में नहीं लगू तो ये शरीर तो कुत्ते बिल्ली सुअर के समान है ऐसा शरीर तो सबके पास है हाँ इसलिए भागवतम कहता है तरवा किम जीवंती क्या वृक्ष क्या जीवित नहीं रहती लंबी लंबी आयु है और जो लोहार है उसकी धोकनी भी सांस लेती है हाँ। तो यदि व्यक्ति के पास मनुष्य शरीर होकर वो केवल नाम के लिए जीवित है नाम के लिए सांस ले रहा है तो वो व्यक्ति पशु के समान है तो इन्होंने सोचा गोवर्धन ने कि मेरा शरीर भगवान राम की सेवा में नहीं लगा हनुमान को शाप देने के लिए निकले कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ है तुम इतने लेट हो गए मुझे तुमने क्या करना चाहिए था जल्दी ले जाना चाहिए था ताकि मैं भगवान राम की सेवा में लग सकता और भगवान राम के जो चरण है वो मेरे ऊपर पड़ते और मैं पवित्र हाँ हो जाता उनकी सेवा से तो अभी हनुमान जी को शाप ही मिलने वाला था हनुमान जी डर गए उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी आ, आपको चरणों का स्पर्श क्यों अभी आने वाला जो द्वापार योग है उस समय वही राम अपने मूल स्वरूप में प्रकट होने वाले हैं कौन से रूप में कृष्ण के रूप में प्रकट होने वाले हैं और आप क्या करेंगे केवल चरणों का ही स्पर्श नहीं बल्कि वो आपको धारण करेंगे अपने हाथ पर सात दिनों के लिए हाँ तो गिरिराज बहुत खुश हो जाते हैं और जब भगवान हनुमान जी राम जी के पास जाते तो जो घटना घटी थी डर के मारे सारी उन्होंने बोल दी भगवान राम ने कहा कि मैं उनको कृथार्थ करूंगा अपना पूरा शरीर का स्पर्श कराऊंगा तो गोवर्धन में भगवान जाते थे हाँ वहां कंदराओं में वृक्ष आदि है झरणों में स्नान करते थे विश्राम करते थे अपने सारे गोप गोपी के साथ नाना प्रकार की क्रीडाए करते थे तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि वृंदावन में एक गोवर्धन एक कल्प में एक किसी कल्प में प्रकट होता है लेकिन दूसरा वर्णन आता है कि एक बार नंद महाराज ने जब गोवर्धन को देखा तो उन्होंने अपने जो बड़े भाई है सनंद उनको पूछा कि आप तो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हो ये जो गोवर्धन है गिरिराज है इसके बारे में जरा कुछ बताओ ना मुझे बहुत दिन गए मैं सुनना चाहता हूं तो उन्होंने कहा गिर गोवर्धनोत्पत्ति वहा कस्मत एवं गिरिवरम गिरिराजम वी कि आप इसके उत्पत्ति का कारण बताओ और क्यों इसको गिरिराज कहा जाता है ये भी आप मुझे बताओ नंद महाराज सनंद से कहते हैं तो उस समय सनंद उनको कहते हैं कि तुमने जो प्रश्न पूछा है ना यही प्रश्न हस्तिनापुर में राजा पांडु ने विष्ण से पूछा था और मैंने वहां सुना था यह विष्म के द्वारा यह मैंने सुना था कि किस प्रकार से गिरिराज की उत्पत्ति होती है वही चीज में आपको क्या करने जा रहा हूं सुनाने जा रहा हूं दोहराने जा रहा हूं तो उस समय वो कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत में इस जगत में आना चाहते हैं क्योंकि पृथ्वी जब आसुर से या पाप से भारी हो जाती है तो भगवान कहते हैं यदा यदा ये धर्म श्लानिर्भवती भारत अभ्युथानम शम सृजाम्य हम तो मैं अलग अलग युगों में अवतरित होता हूं भू भार हरण करने के लिए तो भगवान सोच ही रहे थे कि अभी मुझे जाना है पृथ्वी लोक में लीलाएं करने के लिए पृथ्वी के पाप के बोझा को कम करने के लिए तो उन्होंने जाते जाते श्रीमती राधिका से कहा ओ राधिका तुम तो मेरे वियोग में एक क्षण भी नहीं रह सकती और मैं हां भूलोक में जा रहा हूं अपने दिव्य लीलाओं को प्रकट करने के लिए तुम भी मेरे साथ चलो श्रीमती राधिका कहती है वो कहती है यत्र नास्ति ृंदवन नयत्र यमुना नदी योवर्धन मन सुख श्रीमती राधा राधाराण ये वृंदावन नहीं है नयत्र यमुना नदी जहा यमुना नदी नहीं है ये गोवर्धनो नहा नहीं है गोवर्धन नहीं है त्र मेन मन सुख वहाँ में जा नहीं पाऊंगी या फिर मेरा मन वहां सुखी नहीं रह पाता इसलिए श्रीमती राधिका ने कहा कि ये चीजें अवेलेबल होनी चाहिए तो भगवान जाने से पहले उन्होंने क्या किया इन चीजों को भेजा अपने वृंदावन धाम को भेज दिया जहां आकर उनको लेना कर लेला करने थे और उस धाम में इन चीजों को भगवान ने भेजा और फिर भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं तो जैसे ही हाँ ये सुना नंद महाराज ने हाँ तो सनन ने कहा कि भारत वर्ष में कई द्वीप होते हैं उसमें से एक द्वीप है जिसका नाम है शालमली द्वीप हाँ शालम्लि द्वीप में एक पर्वत है जिसका नाम है द्रोणाचल हाँ द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में गोवर्धन इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं बहुत दूर है तो जब वो प्रकट हो गए हाँ द्रोणाचल के पुत्र के रूप में गोवर्धन ही जगत में भगवान ने गोवर्धन को सीधा वृंदावन नहीं भेजा था उनको कहा भेजा दूसरे द्वीप में शालमिनि द्वीप नौ द्वीप होते हैं भारतवर्ष में तो वहां द्रोणाचल के पुत्र के रूप में जो गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट हुए और वो जब प्रकट हुए है तो सारे देवतागण पुष्पों की वर्षा करने लगे स्तुतियों का गान करने लगे और जितने हिमालय आदि सुमेरु जितने भी कई सारे जो पर्वत हैं वो आकर उनका गुणगान करने लगे उनको प्रणाम करने लगे उनकी स्तुति करने लगे और कहा कि आप ही वास्तव में वृंदावन के मुकुट मनी हैं और आप ही सर्वाधिक कृष्ण के प्रिय है इसलिए आप कौन हो गिरिराज हो आप सारे माउंट मैं क्या हो सर्वत्र कृष्ण हो तो इस प्रकार से गिरिराज का प्राप्त हुआ था और फिर एक बार उस स्थान में काशी से पुलस्ते मुनि गए ना जो मुनि हैं काशी में निवास करते शिव के भक्त थे वो जब गए भ्रमण करने के लिए तीर्थ यात्रा जाते जाते उन्होंने दूर से देखा पर्वत बहुत अच्छा है गोवर्धन हाँ ना इसका नाम है उन्होंने देखा किस इस पर्वत के ऊपर कई प्रकार के वृक्ष हैं लताएं हैं, पुष्प आदि हैं, सारे जो पेड़ हैं, हैं, हैं, फलों से भरे हुए कई कंदराएं है, जो हैं, झरने हैं वो बहते जा रहे हैं चारों ओर पशु पक्षी हैं, तो इनको लगा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा स्थान है भगवान का भजन करने का एकांत लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं तो काशी में रहता हूं जहां काशी विश्वनाथ है गंगा है लेकिन वहां कोई पर्वत नहीं है तो मुझे एक पर्वत चाहिए जिसके ऊपर जाकर मैं भजन करूं तो उन्होंने जैसे ही सोचा पर्वत के बारे में तो फिर उन्होंने द्रोणाचल से प्रार्थना की क्या प्रार्थना की कि आपका जो पुत्र है वो मुझे चाहिए मैं इनको काशी ले जाना चाहता हूं हाँ, तो अभी द्रोणाचल जो थे उन्होंने देखा क्योंकि अतिथि देवो भव कोई अतिथि आपके घर आता है और जो कुछ मांगता है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए डिमांड पूरी करनी चाहिए अतिथि का मतलब है जो बिना तिथि के आ जाता है वो आतिथि अतिथि का मतलब नहीं कि पहले से फोन करके आ रहा है पहले से बोल के आ रहा है क्या क्या कुकिंग करो हमारे लिए नहीं अतिथि मतलब बिना तिथि बिना किसी कॉलिंग के पहुंच जाता है और पता चलता है कि आप उसको कैसे रिसीव कर रहे हो गृहस्थ का एक धर्म है शास्त्र कहते हैं कि जैसे आतिथि आता है गृहस्थ को उसको सुविधा देनी चाहिए भोजन देना चाहिए यदि भोजन नहीं है तो क्या देना चाहिए पानी देना चाहिए वो नहीं तो बैठने के लिए मैट देना चाहिए वो नहीं तो कम से कम मीठे शब्द बोलने चाहिए क्योंकि आतिथि का सम्मान व्यक्ति नहीं करता तो वो अपने जीवन की जो पुण्य आदि है वो क्या करता है तुरंत ही खत्म कर देता है तो इसलिए ये जो द्रोणाचल थे उन्होंने पुलस्त मु का स्वागत किया और उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए इन्होंने तो है कहेंगे अभी हम जा रहे बहुत अच्छा अपने प्रसाद बनाया लेकिन हमारे मंदिर में ब्रह्मचारियों की बहुत कमी है आपके पास तो दो तीन बेटे है एक दो तो हमें दे दो तो कौन तैयार हो जाएगा नहीं श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले दिल्ली में आते थे वृंदावन से और बहुत बड़े बड़े लोगों के पास जाते थे कि आपके पास पांच पुत्र हैं एक पुत्र मुझे दे दो उसको मैं भगवत गीता श्रीमद भागवतम आदि को सिखाऊंगा और वो प्रचार कर सकता है लेकिन वो कहते नहीं कमी है हमारे पास नहीं दे सकते तो द्रोणाचल ने जब द्रोणाचल ने देखा कि ये पुलस्तम मांग रहा है और नहीं दूंगा तो विपद आ सकते मेरे जीवन में तो इन्होंने क्या किया उनको दे दिया और दिन को ये चल पड़े तो जब गोवर्धन को कहा कि तुम्हें आपको यहां से जाना होगा गोवर्धन इस पुलिस मुनि के साथ जाना होगा तो उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा लेकिन कैसे जाऊंगा मेरी एक प्रतिज्ञा है उन्होंने कहा गोवर्धन कहते हैं मुनेत्रे भूमियम स्थापनम में करे करी श्यामी कि हे मुनि मैं आपके साथ आ सकता हूँ लेकिन आप मुझे जहाँ रखोगे वहां से मैं फिर से उठने वाला नहीं हूँ ये मेरा वचन है तो फिर पुलस्तमि ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं यहाँ से काशी तक आपको बीच में कहा भी नहीं उतारा जैसे दुरंत तो एक्सप्रेस होती है नॉन स्टॉप हाँ कोई स्टॉप नहीं है सीधा जाती है तो उसी प्रकार से इन्होंने कहा मैं आपको ले जाऊंगा किसी स्थान में नहीं रोकूंगा लेकिन जब वो ले, और फिर कैसे उन्होंने कहा आप मेरे हाथ के ऊपर बैठ जाओ तो जब वो आए लेकर वो हल्के हो गए गोवर्धन और जब वृंदावन से गुजर रहे थे ब्रज भूमि जो चौरासी कोस की है हाँ जो एरिया है ब्रज का वहां जब आए तो गोवर्धन सोचने लगे गोवर्धन कहे इस एरिया को मुझे अभी पार नहीं करना है इस पुलस् मुनि ने सही जगह मुझे लेके आया है तो गोवर्धन सोचने लगे दान लीलामान शहम कालिंदया कि ये वो स्थान है जहा कृष्ण दान लीला और मान लीला करते हैं हाँ आप दान घाटी जाते हो या फिर सांकरी खोर जाते हो जाते हो कि नहीं आप बरसा नामे कई लीला स्थलिया है जहां भगवान ने दान लीला की थी गोपियों से टैक्स मांगा था दान आदि तो गोवर्धन ने सोचा कि यही वो ब्रज भूमि है जहां भगवान दान लीला और मान लीला करते हैं इस छोड़कर नहीं जाना चाहता मैं यही निवास करना चाहता तो गोवर्धन ने अपना भार बढ़ा लिया इतना बढ़ा लिया कि ब्रज में ये जो मुनि है पूर्ण रूप से थक गए थक के उनको जो लघु शंका है दीर्घ शंका नहीं लघु शंका लघु शंका के लिए जाने की तैयारी करने लगे और भूल गए वो भूल गए कि मुझे गोवर्धन को नीचे नहीं रखना है वो रख दिए लघु शंका के लिए गए यमुना में स्नान किया प्रसाद भी पाया और आया आराम से आए तो देखा पूरा अपना बल लगा रहे थे गोवर्धन को उठाने के लिए हाँ देखा कि गोवर्धन तस् के मस नहीं हो रहे हैं हिल नहीं रहे हैं उन्होंने कहा गिरिश्रेष्ठ चलो चलो अपना भार मत बढ़ाओ मैं जान गया कि तुम मुझसे रूठे हो बोलो क्या चाहते हो तुम तो राजने का आपको याद नहीं है ये मेरा दोष दोष नहीं है है आपका ही है। मैं यहां से जाऊंगा नहीं मैं यहाँ ही निवास करूंगा मैंने पहले से ही आपको बताया था तो ये जो पुलस्त मु है उनको बहुत क्रोध आता है क्रोध के कारण उनके वोट फड़ फ है और वो कहते हैं वो गिरिराज को शाप देते हैं मनोरता गिरित्व नस्मत ही नित्यम कि तुम बहुत दुष्ट हो गए हो जैसे कोई बच्चे दुष्ट हो जाते तो माता पिता डांटते हैं इस पुलस्ते मु ने कहा तुम बहुत दुष्ट हो गए हो तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो तुम्हे क्या करना होगा इधर इधर हो लेकिन तिल मात्र तुम नित्यम क्षिण्वाज ब्रज में हर रोज एक तिल क्या करोगे तुम घटोगे इसलिए हाँ जो गिरिराज हैं गोवर्धन है वो इतना बड़ा पर्वत है फिर भी अभी क्या हो रहा है रोज तिल मात्र घट रहा है अब देखो उनकी जो ऊंची है ऊंचाई है हाँ 16 मील ऊंचा है ओरिजिनली गिरिराज कितने ऊंचे हैं 16 मील कितने किलोमीटर हाइट हो सकती कितना हाइट हो सकता है हाँ और उनका जो लेंथ है लंबाई चौसठ माइल थी ओरिजिनली और 40 माइल हाँ जो गिरिराज उनकी वृत है चौड़ाई है इतने बड़े हैं तो इस प्रकार से ये पुलस्ते मुनि के क्रोध के कारण हाँ गिरिराज धीरे धीरे हाँ जा रहे हैं और शास्त्र कहते हैं कि ये मुनि का शाप नहीं बल्कि जैसे ही भगवान ने इस पृथ्वी को छोड़ा तो गिरिराज को भी भगवान से क्या होने लगा विरह क्या होने लगा विरह होने लगा उस विरह के कारण गिरिराज रोज तिल मात्र पृथ्वी में जा रहे हैं हाँ इसलिए शास्त्र कहते हैं यावत भगीरथी गंगा यावत गोवर्धन गिरि जब तक ये जगत में गंगा है और जब तक गोवर्धन है वत कले प्रभाव भविष्यमी न करिए चेत तब तक कलियुग जोर नहीं पकड़ेगा कब तक नहीं जोर पकड़ेगा जब तक ये दो चीजें हैं जब तक ये गंगा नदी बह रही है और जब तक गोवर्धन है तब तक जो कली है वो अपना प्रभाव नहीं डाल सकता इस प्रकार तो से शास्त्र इन चीजों का वर्णन करते हैं इसी कारण से हमें जानना चाहिए कि जो गोवर्धन है वो साक्षात कृष्ण है और जिनका वर्णन हाँ श्रीमती राधिका भी आ, अपने मुख से करती हैं श्रीमती राधिका ये बताती है कि ये जो गोवर्धन कौन है धामवासी है एक तो वो कृष्ण है ही हाँ कृष्ण के हृदय से ही प्रकट हुए है लेकिन ये जो गोवर्धन साक्षात कौन है कृष्ण के महान भक्त है कृष्ण के महान हां सेवक है उनसे बढ़कर कृष्ण के सेवक कोई नहीं है इसलिए श्रीमती राधा रानी जब वृंदावन में निवास कर रही थी है बोल तो बहुत अधिक विरह हमें थी किसका विरह हो रहा था श्रीमती राधिका को कृष्ण का विरह हो रहा था जब वो बरसाना में आ, राजा वृषभानो के महल में थे। तो उस समय श्रीमती राधिका ने दुखी उपर सो रही रही थी थी, और उठी तो अपने विंडो से देख रही थी, आ, विंडो से से देख खिड़की से वो देख रहे थे स्मरण कर रही थी और जोर जोर से नाम उच्चारण कर रहे थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे वो देख रहे थे कि कोई भी ऐसा चिन्ह नजर नहीं आ रहा है कि जहां कृष्ण आ रहे हैं ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उस समय वो सोचने लगी कि मैं हा किस प्रकार से कृष्ण की कृष्ण को कैसे मैं प्राप्त कर सकती हूँ क्योंकि कृष्ण को प्राप्त करना बहुत कठिन है जिस प्रकार से कोई एक ठेंगना व्यक्ति है वो किसको पकड़ना चाहता है चांद को पकड़ना चाहता है तो इसलिए श्रीमती राधा रानी ने कहा कृष्ण अनुग्रह बिना महत अनुग्रह कि किसी महान भक्त की कृपा के बिना हमें किसकी कृपा नहीं मिलेगी कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी इसलिए वो सोचने लगे कि कौन है ऐसे महान भक्त कृष्ण के तो सारी गोपिया वहां थी उन्होंने हर गोपी को पूछा कि आप बताओ आप बताओ आप बताओ किसकी कृपा प्राप्त करने से कृष्ण की कृपा मिलेगी तो सारी गोपियां टेंशन में आ गई सोच रही थी तो उसी समय स्वयं श्रीमती राधा रानी कहती है कि मुख्य गिरि या गोवर्धन की कृपा यदि कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसको तुरंत ही किसकी कृपा मिलती है कृष्ण की क्यों क्योंकि यही गिरिराज है जिन्होंने हमें इंद्र के कोप से या इंद्र के क्रोध से क्या किया है उन्होंने हमें बचाया है इसलिए तो सारी गोपियां और ये जो गिरिराज है श्रीमती राधिका अपने आ, महल के विंडो से खिड़की से देख रही थी दूर से उनको गिरिराज नजर आ रहे थे और उनको कह रहे थे कि देखो यही गिरिराज है गोवर्धन है जिनकी कृपा प्राप्त करने मात्र से कृष्ण की कृपा हमारे लिए सरल हो सकती है इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं गोवर्धनो जयती शैल कुलाधिराजो ये गोपी का हरिदास बरिया कि ये गोवर्धन इतना श्रेष्ठ है कि गोपिकाओं ने इनको विशेष नाम दिया है और वो नाम क्या है हरिदास वर्य हरि के दासों में जो सर्वश्रेष्ठ है श्रीमद् भागवतम में तीन हरिदासों का वर्णन आया है तीन प्रमुख कृष्ण के दास है अभी इस जगत में कोई दास नहीं बनना चाहता बनना चाहता है क्या हर कोई व्यक्ति स्वामी मालिक बनना चाहता है लेकिन आ, गोवर्धन कृष्ण का दास हैं तो हाँ भगवान को हरि कहा जाता है क्यों भगवान का नाम हरि है क्योंकि भगवान क्या करते हैं हमारे तीन चीजों का हरण करते हैं इसलिए उनको हरि कहा गया है सनातन गोस्वामी कहते हैं पापम दुखम चित्त यथा यथम हरति इति हरि जो हमारे जीवन से इन तीन चीजों का हरण करते हैं उनको हरि कहा गया है एक है पापम पाप का हरण करते हैं भगवान ने इसलिए भगवदगीता में कहा सर्वधर्मान परि तेज माम एक शरण रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छा में मेरी शरण ग्रहण करो मैं सारे पापों से तुम्हें मुक्त करूंगा तो जो पापों को हराता है हरण करता है और दूसरा क्या है दुखम दुख का हरण करता है और तीसरी चीज क्या है चित्त चित्त को हरण कर लेता है उनको क्या कहा गया है हरि कहा गया है और इनका नाम क्या है हरिदास और वर्य वर्य करते हैं श्रेष्ठ तो हरिदासों में श्रेष्ठ हैं तो पहले हरिदास थे हा युधिष्ठिर महाराज हाँ युधिष्ठिर महाराज हाँ वो यदि महाराज केवल जीवित थे कृष्ण के लिए पांडवों का जीवन केवल कृष्ण के लिए था किसी और के लिए नहीं था महाराज ने एक बार भगवान से प्रार्थना की कि कृष्ण आप मुझे ना सुंदर पत्नी दे दो और बहुत सारा धन ऐश्वर्य सब कुछ दे दो भगवान ने कहा सारे लोग ये चीज तो मांगते नहीं है मेरे जो भक्त होते हैं तुम तो स्पेशल भक्त हो हाँ क्या हो रहा है हाँ पत्नी मांग रहे हो धन आदि मांग रहे हो उन्होंने कहा कि कृष्णा हाँ जनरली लोग सोचते हैं कि भगवान की भक्ति में लगने से व्यक्ति क्या हो जाता है बेकारी होने लगता है इसलिए लोग क्या करते हैं भगवान की पूजा छोड़कर बाकी देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं हाँ जो जिनकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा मारी गई है भौतिक कामनाएं इतनी है ऐसे लोग किसकी शरण ग्रहण करते हैं देवी देवताओं की शरण ग्रहण करते हैं तो महाराज ने कहा क्यों मैं ये चाहता हूं ताकि इसके द्वारा मैं प्राप्त ये, आपके यश को फैलाऊंगा तो राजस्व महाराज ने इसलिए किया था भगवान का यश फैलाने के लिए और दूसरा क्या था दूसरे हरिदास कौन थे दूसरे हरिदास उद्धव थे भगवान के मित्र थे जो कुछ भी चीज ऐसी पहनते नहीं खाते नहीं जो कृष्ण ने यूज नहीं की हो इसलिए उनको हरिदास कहा जाता है और जो तीसरी चीज है तीसरे हरिदास हाँ कौन है गोवर्धन है गिरिराज गोवर्धन है गिरिराज गोवर्धन के तो इस प्रकार से श्रीमती राधिका अपने वचनों से हमें ये सिखाती हैं कि जो गिरिराज गोवर्धन है वो सारे हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि उनका जीवन ही केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए है हाँ कृष्ण के लिए है नाना प्रकार से वो कृष्ण की सेवा करते हैं हाँ जब गोवर्धन गोपियों की सेवा करता है गोपों की सेवा करता है गोल बालों की सेवा करता है गवों की सेवा करता है गोवर्धन जब कृष्ण के पास नौ लाख गव्य है आप सोचो नौ लाख गवे एक साथ जब चलती हैं आगे वाली गाय घास खा ले तो पीछे वाली गायों को मिलेगा नहीं मिल सकता गोवर्धन की खासियत क्या है कि गोवर्धन आगे जो जा रही है, वो घास खा के जाए और जितनी हाइट का घास है पीछे आने वाली गायों को उतने ही हाइट का घास अवेलेबल रहता है ये गोवर्धन की खासियत है वर्धन हाँ, हमेशा बढ़ाते हैं तो ऐसे गोवर्धन भगवान की हाँ सेवा में नित्य रूप से लगे रहते हैं और ऐसा घास वो प्रदान करते हैं श्रीमद् भागवतम कहता है कि वो चार प्रकार का जो घास है वो प्रदान करते हैं तो इस प्रकार से हमें गिरिराज की जो कृपा है उसको स्वीकार करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि, कि किस प्रकार से गिरिराज के हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए और उनकी शरण ग्रहण करने मात्र से ही व्यक्ति क्या हो सकता है अपने जीवन के जो क्लेश हैं उन क्लेशों से मुक्त हो सकता है तो इस प्रकार से हमने चर्चा की है कि किस प्रकार से गोवर्धन का प्राकट्य हुआ है और किस प्रकार से वो हरिदास वर्य है और गोवर्धन ही एक में हो एक प्रकार से हमारे लिए साधन है जो हमारे जीवन के सारे क्लेशों को मुक्त कर सकता है और परम आनंद हमें प्रदान कर सकता है तो आनंद प्राप्ति के लिए हमें उनके नामों का उच्चारण करना होगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम हरे राम, राम, राम राम हरे हरे तो हम इस सत्र को कंटिन्यू करेंगे और आगे हम सुनेंगे कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम है वो गोवर्धन के प्रति है और किस प्रकार से भगवान गोवर्धन को धारण करते हैं और ब्रज वासियों की जो रक्षा करते हैं हरे कृष्णा लाउडी सब एक साथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम वृंदावन गिरिराज गोवर्धन के शिल प्रभुपाद केन्दे हरे कृष्णा।